दोनों के दो प्रसंग पर आयोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें दिवस किए हैं सत्र में छांदोग्य उपनिषद विचार करेंगे <coughs> पूर्वान्ह हमें विचार कर रहे थे हृदय में हृदय आकाश में गायत्री ब्रह्म का उपासना इसके लिए प्रथमे बाह्य आकाश कहा गया जो कि जागृत अवस्था में अनुभव होता है और जागृत अवस्था में दुख अधिक होता है दुख बाहुल्य आगे कहा गया अंत पुरुष पुरुष का शरीर के अंदर में जो आकाश है वो स्वप्न अवस्था के साथ संबद्ध है स्वप्न अवस्था में जो दुख होता है वो जागृत अवस्था जैसा इतना महत्व दुख नहीं होता है थोड़ा मंदत दुख होता है और जब हृदयाकाश जो कि सुसुप्ति व्यवस्था के साथ संबद्ध है उस समय में तो सुसुप्ति में कोई सुख नहीं है कोई दुख नहीं है केवल सुख का ही अनुभव होता है और उसी हृदयाकाश में ही ये ब्रह्म और ब्रह्म का स्वरूप कहा गया पूर्णम अप्रवर्ति पूर्णम जैसे संसारी लोग अपने आप को परिचिन्न मानते हैं इस प्रकार की ये ब्रह्म नहीं है परिचिन और जन्मनाश वाले है उच्छित्य धर्म इसी प्रकार की यह ब्रह्म नहीं है पूर्ण है अनुच्छित्य धर्म और संसारी व्यक्ति कुछ इष्ट साधन अनिष्ट परिहार के लिए प्रवृत्त करते हैं प्रवृत्ति इसी प्रकार की यह ब्रह्म प्रवृत्ति नहीं है अप्रवृत्ति किसी काल में भी नहीं है किसी निमित्त में भी कोई प्रवृत्ति उसमें नहीं है निष्क्रिय है ब्रह्म जो इस प्रकार की जानता है वो पूर्णाम अप्रवर्तिम् श्रीयम लभते श्री को प्राप्त करता है जो श्री पूर्णा पूर्णा अर्थात तो कोई परिच्छेद रहित अपना स्वरूप जो परिच्छेद रहित रहित स्वरूप को अनुभव कर लेता है अप्रवर्तिम्न श्रियम इस प्रकार के अर्थात श्री को प्राप्त करता है यह जो गायत्र ब्रह्म कहा गया उस उपासना में अंग भूत और कुछ आगे पदार्थ कह रहे हैं कोई उपासना करते हैं तो उपासना का अंग होने से उसमें चित्त स्थिर करने के लिए और अधिक सरल होता है जैसे कहा जाएगा कि आप विष्णु भगवान का खाली चक्षु में ध्यान करिए और आगे कहा जाएगा नहीं आप विष्णु भगवान का पूरा मुख में ध्यान करिए अथवा चक्षु में जो ध्यान करना है वो ब्रू ऐसा है वो चक्षु में जो श्वेत अंश होता है ऐसे जो कृष्ण अंश होता है इस प्रकार के नाना प्रकार के अंग कहने से उपासना थोड़ा और अधिक सरल होता है इसलिए वो गायत्री ब्रह्म का अंग और कुछ कहते हैं जो तो गायत्री ब्रह्म जो हृदय काश में अनुभूत होता है उस गायत्री ब्रह्म का द्वारपाल कुछ कहेंगे आगे उनके पांच द्वारपाल होते हैं वो द्वारपालों को भी चिंतन करना है वो द्वारपाल जो है अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो वो अंदर जाने देंगे तो गायत्री ब्रह्म का अनुभव होगा इसलिए द्वारपालों को भी प्रसन्न करना है उनका चिंतन करना है इस विषय आगे कहते हैं तस्य हवा ये तय पंचदेव सुषय स यो अश प्रांगसुषि स प्राणस्तच स तेजो आदित्यदेतजन्नाद्यम उपासीता तेजस्वना ये वेद तस्वीर हृदय से हृदय से अर्थत तो गायत्राख्य ब्रह्म तो गायत्री गायत्रीनामक जो ब्रह्म है जो पूर्व खंड में कहा गया था तस्य कह करके वो ब्रह्म को कहा जाता है ए त्य हृदय से जो हृदय में अनुभूत होते हैं तो वो गायत्री आख्य ब्रह्म का हृदय में जिनकी स्थिति है उनका पंचदेव सुशय सुसी अर्थात छिद्र मार्ग यहाँ देव सुशय कहते हैं अर्थात स्वर्ग लोक प्राप्ति के लिए वो मार्ग हृदय में ऐसे पांच मार्ग है हृदय से जो कि देवत्व को प्राप्त करवा सकता है उसमें प्रथम मार्ग को कहते हैं स यो अश्य प्रांग सुशी प्रांग अर्थात पूर्व दिशा में होने वाले जो छिद्र तो पूर्व दिशा में होने वाले जो छिद्र अर्थात उस छिद्र में जो होता है उस छिद्र में कौन होता है कहते हैं स प्राण शब्द तो है <garlic> यो अश्य प्रांग सुशी सुशिका अर्थ छिद्र वो छिद्र प्राण किंतु छिद्र नहीं लेना है छिद्र में होने वाला छिद्रस्थ सुशिस्थ वो प्राण हुआ तत्चक्षु वो प्राण क्यों कहते हैं कि वो पूर्व दिशा में जो वायु रहता है वो छिद्र में वो प्राग अनिति अर्थात तो वो प्रथम चलता है इस उसको प्राण कहा गया तत्चु स्वदित्य <coughs> वो चक्षु है वो आदित्य है वो तेज है वो अन्नाद्य है अन्न और आद्य अन्नम च तथाद्यम च खाया जाने वाले जो है ये सब का ध्यान उसी में करना है जो पूर्व दिशा में हृदय का पूर्वो दिशा में होने वाला जो छिद्र उसमें जो प्राण रहता है वो प्राण चक्षु भी है आदित्य है तेज है अन्न है इति उपासित इस प्रकार की उपासना करें यह उपासना का दृष्ट फल क्या होगा कहते हैं तेजस्वी भवती और अन्नादो होती अन्नाद अर्थात दीप्ताग्नि होता है जो भोजन करेगा वो सब पाक हो जाएगा ये हो गया फल, और अदृष्ट फल कहते हैं उपासना किया तो उपासना से वो जो प्राण हुआ पूर्व दिशा में होने वाला छिद्र का जो पालन करने वाला है अर्थात ये द्वार का जो पालन करने रक्षा करने वाला है इसको कहते हैं द्वार जो द्वार को रक्षा करता है वो संतुष्ट हो जाता है उपासना से तो मार्ग दे देता है स्वर्ग लोग को प्राप्ति के लिए ये हो गया अदृष्ट फल दृष्टफल यह लोक में तेजस्वी होगा अनाद होगा अदृष्ट फल स्वर्ग लोग को प्राप्त करेगा क्योंकि जो पूर्व दिशा का द्वारपाल है प्राण वह उपासकों को मार्ग दे देगा यह उपासना का फल हुआ यह एवं वेद वेद अर्थात उपासते जो यह उपासना करता है उसको यह दृष्ट अदृष्ट फल प्राप्त होगा अथ युश दक्षिण सुचि स स यशस्च इति उपासीता श्रीम यशस्वी ये वेद अथ यह जो हृदय का दक्षिण छिद्र छिद्र अर्थात तो उस छिद्र में रहने वाले जो वायु दक्षिण दिशा में रहने वाले हृदय का दक्षिण छिद्र दिशा में रहने वाले जो वायु हो गया बयान और ये बयान कहते हैं कि वो वीर्यवत कर्म करने का निमित्त है कोई अगर भारी कर्म करना है उस समय में प्राण अपान नहीं चलेंगे ब्यान वायु ही चलेगा और जो बयान हुआ ये स्रोत्रम वही चंद्रमा तद ए तद श्रीश्च इति उपासित ये जो ब्यावायु है जो स्रोत्र है चंद्रमा है उसको श्री और यश इस प्रकार की उपासना करें क्योंकि स्रोत्र हुआ स्रोत्र से शब्द श्रवण करेगा तो वो ज्ञान का निमित्त है विद्या का निमित्त है विद्या होने से यश होता है और वही जो बयान हुआ वो चंद्रमा हुआ चंद्रमा कहते हैं कि ये सोम रसात्मक सोमभुत्वा तो ये सब जो औषधि को पालन करने वाले अर्थात चंद्रमा अन्न का निमित्त होता है और अन्न कहते हैं वो श्री हुआ यह जो बयान हुआ वो स्रोत्र और चंद्रमा होने से श्री और यश का निमित्त बना उसको श्री और यश इस प्रकार की उपासना बने करे उपासना करेगा तो श्रीमान यशस्वी भवती इस लोग में तो यशस्वी होगा श्रीमान होगा क्योंकि उसको उसके पास विद्या रहेगी और उसको अन्न भी प्राप्त होगा तो यशस्वी भी होगा श्रीमान होगा और अदृष्ट फल होगा कहते हैं स्वर्ग लोग को प्राप्त करेगा क्योंकि द्वारपाल अगर प्रसन्न हुए तो उनको स्वर्ग जाने के लिए अनुमति दे देंगे द्वारो पालों को प्रसन्न करना है आगे अथ योग प्रत्यंगसुषि सो पान सवाक् सो अग्निस्तद्रह्मचर्य ब्र ब्रह्मवर्चस अन्नाद्यमित उपासी ब्रह्मवर्चस्नाद होती ये वेद अथ यो अ प्रत्यंगसुशि प्रत्यंग पश्चिम दिशा में होने वाले जो छिद्र छिद्रर्थत आकाश पश्चिम दिशा में आकाशहृदय का अरुश आकाश में रहने वाला कौन है कहते हैं अपान वायु पश्चिम दिशा में सा वाक सो अग्नि वो वाग है और वो अग्नि है तदैतद ब्रह्मवर्चसम अन्नाद्यम इति उपासित ये जो अपान है वो वाग है वो अग्नि है तो वाग होने से ब्रह्म वर्चस्व कहते हैं वाघ अगर है तभी शास्त्र का वो अनुच्चारण करेगा गुरु उच्चारण के अनंतर अनुच्चारण करेगा स्वाध्याय करेगा ये सब वाघ निमित्त और अग्नि कहते हैं कि अग्नि संबंध से ही ये सब अध्ययन होगा और दिन में सूर्य है तो ये तेज मिलेगा तभी अध्ययन करेगा इसलिए अध्ययन से ब्रह्मवर्चस्व प्राप्त होता है वृत्त स्वाध्याय जन्य तेज को ब्रह्मवर्चस्व कहते हैं स्वाध्याय जो करते हैं उनमें जो तेज होता है तो वो तेज कहते हैं वाघ और अग्नि ये दोनों से ही वो स्वाध्याय कर सकता है उसे ब्रह्मवर्चस् होगा हर अन्नाद अन्नाद्यम अन्न च से इस प्रकार की उपासना करे करने से फल होगा यह लोक में ब्रह्मवर्चस्व बनेगा और अन्नाद भी दीप्ताग्नि भी होगा तो यह ब्रह्म तेज उसके पास रहेगा अध्ययन जनित तेज और अन्नाद दीप्ताग्नि होगा ये लौकिक फल हुआ और फल होगा स्वर्गलोक प्राप्त करेगा क्योंकि यह द्वारपाल जो है अपान यह संतुष्ट हुए तो उनको स्वर्गलोक जाने के लिए अनुमति हो जाएगा <coughs> अथ यो अश्यो उदंग सुसुशि सन सपर्जन्यदेत की व्युष्टिश्चेत्युपासीता कीन व्युष्टिमाती ये वेद अथ यो उदंग सुसुशि उदंग अर्थात उत्तर दिशा में होने वाला हृदय से उत्तर दिशा में होने वाले जो छिद्र है अर्थात तो उसमें रहने वाले जो वायु हैं वो कहते हैं समाना समान वायु तो ये समान वायु का कार्य होता है यद पीत यद भक्षितम यद पीतम उसको समान करेगा अर्थात पाक करेगा पाप पाक करके उसे रस का क्षरण करवाएगा ये हो गया समान वायु तन मन समान वायु ये मन है इसलिए समान वायु ठीक है अर्थात कहते ना उधर अगर ठीक है पेट ठीक है तभी तो, तो अध्ययन करेगा अगर पेट ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगा फिर कहेंगे स्थान का पानी खराब हवा खराब इस प्रकार की सब हो जाएगी आगे अध्ययन नहीं होगा तो यह तो समानम त यह समान हा, तन मन ये मन मन ज्ञान का निमित्त है मन अगर ठीक रहे तो ज्ञान का निमित्त है उसे अध्ययन करके ज्ञान होगा तो कोई महात्मा ऐसे कह रहे थे वो एक दिन गए उनके जो आचार्य थे सुबह सुबह उनको प्रणाम करने के लिए तो आचार्य जी उनको पूछे कि आपका भोजनालय और कार्यालय दोनों ठीक है तो ये महात्मा मंदिर में पूजा करते थे उनको पूजा का सेवा था वो आश्चर्य हो गए तो बोले कि स्वामी जी हमको तो मतलब पता नहीं हम तो कार्यालय के दिशा में देखा नहीं और भोजनालय तो हम गया नहीं अभी पता नहीं तो आश्चर्य के पूछे तो ऐसा तो आपको भी पूछते नहीं क्या इसका ये लगता है कोई रहस्यमय उपनिषद शब्द है तो बोले कि भोजनालय ठीक है अर्थात आपका पेट ठीक है क्या और कार्यालय ठीक है अर्थात आपका बुद्धि अर्थात आपका मनन ठीक है अर्थात चित्त में कोई विक्षेप नहीं है शरीर में पेट में कोई आपका गड़बड़ी नहीं है अर्थात पूरा पूरा ठीक है स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों ठीक है बोले हाँ दोनों ठीक है क्योंकि सुबह जैसे आरती में उपस्थित तो होना है अगर नहीं हुए बाद में गए प्रणाम करने के लिए <laughs> आचार्य क्या पूछेंगे अच्छा सुबह क्यों नहीं आया कोई स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ अथवा कोई चित्त विक्षेप है तो इस प्रकार की अर्थात यह मन मन अगर ठीक रहेगा और अध्ययन करेगा और ये मन कहते हैं समान समान अर्थात पेट में रहने वाला अगर यह ठीक है भोजनालय ठीक है और मन ठीक है अर्थात कार्यालय ठीक है ये दोनों अगर ठीक है तो आश्रम चलेगा <laughs> इसी प्रकार की हाँ चलिए थोड़ा आप लोग सतेज हो जाइए जो समान है वो मन है मन अर्थात ज्ञान का निमित्त है अगर समान वायु संतुष्ट होंगे तो हमारा मन ठीक रहेगा तो कहते हैं आगे अध्ययन कर सकते हैं परजन्य परजन्य अर्थात ये वृष्टि प्राप्त करवाने वाला परजन्य आनंद का हेतु होता है जा। तद एतद कीर्तिश्च इति उपासित तो यह जो समान वायु हृदय का उत्तर दिशा में होने वाला छिद्र में रहने वाला तो वहाँ से निकलने वाला उसका उपासना करे उस उपासना से कहते हैं कि कीर्ति और बुष्टि कीर्ति कीर्ति कहते हैं कि दूसरे लोग जो आपका प्रशंसा करते रहेंगे उसको कीर्ति कहा जाता है स्वयं नहीं सुनता है अर्थात परोक्ष परोक्ष जो प्रशंसा होता है उसको कीर्ति कहते के हैं और ब्युष्टि बृष्टि कहते हैं कि स्वयं जान सकता है अपना शरीर में एक एकांति होगा ये ब्युष्टि यह जो उपासना करेगा हृदय का उत्तर छिद्र से निकलने वाला जो समान वायु वह समान वायु को उपासना करेगा वह समान वायु मनो है वही परजन्य है वही है, उसी को कीर्ति और बुष्टि इस प्रकार मान करके उपासना करेगा तो वो कीर्तिमान होगा ब्युष्टिमान होगा यह एवं वेद कीर्ति प्राप्त होगा अर्थात ये परोक्ष प्रशंसा प्राप्त होगा और ब्युष्टिमान शरीर में उसका क्रांति भी होगी <क्ष्ण> और जिसका शरीर भी तेजियान रहेगा उसके चलते भी कीर्ति होती है अथ योग अशो ऊर्धि स उदान स वायु स आकाशस्त महस उपासी महत्वान उपासीता महत, महस्वान भवति महत् एवं बेद महस्वान भवति महस अच्छा असुम प्रत्यय हुआ ठीक है मह पूजा एम धातु से असुन प्रत्यय होने से महस आगे माधुपधायाश्च मथुर्वयवादिभ्य महस्वान माधुपदायाश्च उसका पर सूत्र कौन है झय जय है में नहीं आएगा माधुपधाया से हो जाएगा ठीक है महस्वान अथ यो अश्ध् सुशि अशदय से हृदय से जो ऊर्ध् सुशि सुशि छिद्र ऊर्ध् दिशा में होने वाला जो छिद्र अर्थात उस छिद्र से मतलब प्रवाह होने वाला जो वायु उदान वायु स उदान वो छिद्र में रहने वाला जो है उदान स वायु वायु अर्थात जो बाह्य वायु स वायु अर्थात उदाना जो है उसी को वायु मान करके चिंतन करे स आकाश तो यह वायु जो बाहुवायु है वो आकाश में रहता है वायु हो गया आधेय आकाश हो गया आधार <coughs> तद एत वोजस् महस्य उपासित इसी को जो उदाना वायु है उसी को वायु आकाश मान करके चिंतन करे और वो ओज है और मह है क्योंकि जो वायु है वायु प्राण प्राण अगर ठीक है तो शरीर में ओज रहेगा तेज रहेगा बल रहेगा और जो आकाश है वो व्यापक है महत है तो महत्वात् मह तो उदाहरण को वायु आकाश रूपेण भी चिंतन करे और उसमें ओज और महत यह गुण भी है इस प्रकार की चिंतन करे, इस की चिंतन करे। vl, so जो इस प्रकार की चिंतन करेगा उसका दृष्ट फल यह लौकीिक फल होगा वो ओजस्वी होगा और महसवान होगा मौसम अर्थात महान होगा यह एवं वेद जो इस प्रकार की उपासना करते हैं अभी पांच इसका हृदय का द्वार हो गए और ये पांच द्वार में रहने वाले पांच प्राण हो गए ये सब का उपासना करने से दृष्ट फल कह दिया गया तत्द उपासना का अदृष्ट फल ब्रह्म स्वर्ग लोग प्राप्त करेगा ब्रह्म लोक तक प्राप्त कर सकता है तेते पंच ब्रह्मपुर स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाहा स य एकतान पंच ब्रह्मपुर स्वर्ग लोकसभा द्वारा वेद कुले कुलरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्ग लोक य एतान एवं पंच ब्रह्मपुर स्वर्गस्य लोकस्य द्वारोपान द्वारे स य ये पंच ब्रह्मपुरुषा ब्रह्म पुरुष गायत्र्याख्य ब्रह्म जो कि हृदय में जिसके उपासना किया जाता है उस हृदय का यह पांच द्वार में रहने वाले ये पांच द्वारपाल तो ये ब्रह्म का द्वारपाल होने से इनको भी ब्रह्म पुरुष कह दिया जाएगा जैसे राजा संबंधी जो पुरुष है उसको क्या कहेंगे राज पुरुष इसलिए पांच द्वारपालों को ब्रह्म पुरुष कह दिया गया तो ये ब्रह्म का लोक कहते हैं स्वर्ग से लोक से स्वर्ग से लोक से ब्राह्मण लोकस्य हृदयाख्य जो ब्रह्म है ब्रह्म लोक उसका ये पांच द्वार द्वारों में रहने वाले पाँच द्वारपाल स यह एता पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्ग से लोकस्य द्वारपान वेद यह जो पाँच द्वारपालों का जो उपासना करता है यह जो पाँच द्वारपाल होंगे यह पांच प्रथम कहा गया है जो पूर्व प्रांग प्रांगसूषी हुआ वो हो गया प्राणा और वो हो गया चक्षु और जो दक्षिण सुशी हो गया स्रोत्र और जो प्रत्यंग सुशी हो गया वाक और उदंग मना, और उर्ध्व सुशी मन और ऊर्ध् सुशी उदान अच्छा तो यह सब जब संतुष्ट हो जाते हैं यह चक्षु श्रोत्र और वाग मन यह, यह इनका स्वभाव है कि ये परांची खानी व्यतीर्ण स्वयंभू ये बहिर्मुख होना इनका स्वभाव है और जब ये बहिर्मुख होते हैं तब हम ब्रह्म प्राप्ति नहीं कर पाते हैं अर्थात यह सब जो बहिर्मुख होते हैं हमारा ब्रह्म प्राप्ति का द्वार रोधन हो जाता है बंद हो जाता है जब हम इन सब का उपासना करते हैं तो ये सबको हम जीत लेते हैं जीत लेते हैं अर्थात इनका बहिर्मुख प्रवृत्ति ये उनका दूर हो जाता है अब वो ब्रह्ममुखी होते हैं यह जब जीते जाते हैं तभी तो हम हृदय में अनुभव होने वाला ये ब्रह्म का अनुभव कर पाते हैं तो इसलिए ब्रह्म पुरुष इनका जब हम उपासना करते हैं ये हमारे वसीकृत हो जाते हैं वसीकृत तो होने से अर्थात एकाग्र हुआ चित्त एकाग्र हुआ इंद्रिय विषय से उपरम हुए तभी हम ये हृदय में होने वाले ब्रह्म का अनुभव कर पाएंगे इसलिए यह उपासना कही गई है फल तो होगा कि वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा वो उपासक और कहते हैं अश्य कुले वीरो जायते इसका कुल में वीरपुत्र होंगे वीरपुत्र अर्थात वीर उसको कहेंगे जो कि इंद्रिय जयी होता है न रणे विजयाक्षूर पठने न न पंडित पठने न न च न वक्ता वाक्पटुवाच्च न दाता द्रव्यदानत इस प्रकार कहते हैं रण में युद्ध में कोई जीत जाने से वो सूर वीर नहीं हो जाता है और पठन अर्थात तो, श्रोत्र शब्द व्यवहार कर लिया कि तो श्रोत्रिय हो गया वो पंडित नहीं होता है बाघ पटुता आ गए तो वो बगता नहीं होता है और द्रव्य दान करके कोई दाता नहीं होता है आ, कौन फिर होता है कि हैं इंद्रियाणम जये जो इंद्रियों को जीत लिया वही सूर है तो यहाँ कहते हैं अश्यकूले वीरो पुत्र जाए वीर पुत्रो जायते अर्थात जो पुत्र आएगा वो वीर होगा अर्थात तो वो भी इसी प्रकार की इंद्रिय जयी होगा इंद्रियाणाम जये सूर धर्मं चरति पंडितः शास्त्र में जो कहा गया उसका जो अनुष्ठान करता है जीवन में लाता है उसी को वास्तविक पंडित कहा जाता है और वक्ता हित तो प्रदोक्तिय व हित तो प्रद उक्ति कहना यही वक्ता का, का कार्य है बातपटुता हो जाना वक्ता नहीं और दाता सम्मान दानतः दूसरों का जो सम्मान करता है वही वास्तविक दाता द्रव्य देना वो दाता नहीं है सम्मान देता है अर्थात अपना अहंकार को छोड़ देता है वही वास्तविक दाता अश कूले वीर पुत्र जायते अर्थात वो भी इंद्रिय जयी होगा वह शास्त्रीय मार्ग में चलेगा शास्त्रीय मार्ग में चलेगा तो वो भी अपना ऋण का मोचन करके ब्रह्म उपासन में वो भी प्रवृत्त होगा उसका यह फल भी होगा उसका संतति उसके कुल में ऐसे ही रहेंगे और प्रतिपद्य स्वर्ग लोकम य एव पंच ब्रह्मपुरुषा स्वर्गस लोकस्य द्वारपान वेद वो स्वयं स्वर्गलोक ब्रह्म लोक को प्राप्त करेगा जो ब्रह्म लोक का हृदय का ये पांच द्वारपालों को उपासना करता है वास्तविक गायत्र ब्रह्म का उपासना करता है ये सब साथ में उनका द्वारपाल है <coughs> इनका भी जो उपासना करता है अथ यदत पर्व दीवो ज्योतिर्दीप्यतेत पृठे स्वनुतमेश्तम लोकेशुम वाव तद यदिद अस्तपुर ज्योतिषा दृष्टि मात्र है अस्मिन् अस्मिन् येत अस्म शरीर संस्पर्शेनोश्मा विजाती तस्तिरैतकर्णवी कर्णावपिगृह्य निनदमी नदथुरीव अग्नेरवल उपसृण तदतृषं चेट उपासी चक्षुषो चक्षुष श्रुत एवं यवद अथ अथ अर्थात पूर्व मंत्र में कहा गया जो विद्वान वो स्वर्ग लोग प्राप्त करेगा और उसका कुल में यह सब वीर पुरुष होंगे यह कहा गया तो और उसके पूर्व में जो गायत्री ब्रह्म का कथन हुआ था वहाँ कहा गया था कि वो गायत्री का महिमा पाद से विश्वाभूतानी त्रिपादस्य मृतन देवी ये कहा गया था तो यह जो ब्रह्म का कथन हुआ था तो यह ब्रह्म उप, इसके उपस्थिति जो हमारे इंद्रिय सब कार्य करते हैं इसके द्वारा ये ब्रह्म की उपस्थिति बताया जा सकता है इसलिए ये बताते हैं यह मंत्र में कि ब्रह्म की उपस्थिति अर्थात इस शरीर में चैतन्य है वो बताने के लिए यह मंत्र आगे कह रहे हैं कहते ऐसे प्रत्यक्ष जो बताया जाता है हमारी बुद्धि उसमें थोड़ा दृढ़ होती है कहते हाँ अच्छा बताते हैं तद यद अतः दिवो परो ज्योतिर्दीप्यते अत दिवो पर ये जो दिवलोक है दिवलोक से ऊपर जो ज्योति ज्योति अर्थात दिवलोक से भी ऊपर जो ज्योति है कहते हैं दिवलोक आदित्य के द्वारा दीप्त होता है प्रकाशित तो होता है तो अर्थात तो आदित्य ज्योति से भी जो श्रेष्ठ ज्योति है अर्थात तो जो स्वयं प्रकाश है सदा प्रकाशमान है वो ज्योति अर्थात ये ज्योति विश्वतः पृष्ठेशु अर्थात ये सर्वत्र सर्वतः विश्वतः पृष्ठेशु इसका अर्थ तो कहते हैं कि सर्वतः पृष्ठेशु अर्थात सर्वत्र तो सर्वत्र कहाँ कहते हैं अनुत्तमेशु तो सर्वत्र जो रहता है वो अनुत्तमेशु में भी रहेगा अनुत्तम शब्द का अर्थ कहते हैं उत्तमेशु जो अनुत्तम है वो उत्तम हो जाएगा होगा क्या समास करेंगे बहुबरी करेंगे तो अविद्यमान उत्तमो यस्मा जिससे और श्रेष्ठ नहीं है अर्थात तो सर्वश्रेष्ठ उसमें भी अर्थात वो जो हिरण्यगर्भ इत्यादि विराट ब्रह्मा जो तपलोक में रहने वाले हैं स्वर्गलोक में वो सब श्रेष्ठ जीव होते हैं उनको उत्तम कहा जाता है उनमें भी वही स्वयं ज्योति जो स्वयं प्रकाश है वो उनमें भी प्रकाशित तो हो रहा है अनुत्तमेशु उत्तमेशु लोकेश लोक में लोक अर्थात ये सब जो शरीर इदम बा तद् यह वही है वही है अर्थात जो यह पुरुष में स्वयं प्रकाश है वही ग्रहण होता है यह शरीर में <coughs> कैसे ग्रहण होता है बताते हैं तद यदम अस्मिन अंतपुरुषे ज्योतिर् जो यह पुरुष में पुरुष में अर्थात जो उत्तम जीव में है वो वही इस पुरुष में अर्थात ये मनुष्य में भी वही है पुरुषे ज्योति ज्योति अर्थात वही स्वयं प्रकाश ब्रह्म यह मनुष्य में भी है उपासक में भी है तस्य ता दृष्टि यरीरेपर्शेन संस्पर्शेन ऊष्णिमान भी जानाती ये जो शरीर को स्पर्श करने से उष्मा अनुभव होता है कहते हैं कि वो शरीर में रहने वाला जो स्वयं जैती परमात्मा का ही दृष्टि अर्थात दर्शन हो रहा है दर्शन अर्थात तो अनुभव हो रहा है शरीर को स्पर्श करने से जो उष्ण अनुभव हो रहा है यही प्रमाण है कि शरीर में परमात्मा है सा ऐसा दृष्टि तस्य ऐसा दृष्टि अर्थात वही परमात्मा की यह दृष्टि दृष्टि अर्थात ज्ञान इसी शरीर में परमात्मा है क्योंकि स्पर्श करने से उष्ण अनुभव होता है उष्ण मानव भी जान यह परमात्मा का विद्यमानता का लिंग है चिन्ह है परमात्मा है इसमें तस् ऐसा श्रुतिर्त्रद अपि अपिगृह्य निनदम इव नदथुर इव परमात्मा इस शरीर में है इसका दूसरा प्रमाण देते हैं उसका श्रवण हो रहा है परमात्मा का श्रवण हो रहा है पहले दर्शन हो रहा था जो शरीर में उष्णता परमात्मा इसमें है वो सुन श्रवण भी हो रहा है अर्थात हम श्रुति के श्रवण इंद्रिय के द्वारा भी परमात्मा का स्थिति को जान रहे हैं ए तो कर्ण अपिगृह जब दोनों कान को बंद करके नीनोदम इव नीनोदम अतः कहते हैं कि जब रथ चलता है उससे जो शब्द होता है रथ तो आजकल चलने का नहीं मिल रहा है मान सकते हैं जो सकटा चलता है बैलगाड़ी चलते है आजकल वो भी और नहीं मिलता है ना पता तो तो नहीं यह जो शब्द होता है और दूसरा कहते हैं कि नदथु रिव नदथु अर्थात है, कहते हैं कि जब ऋषभ ऋषभ जो शब्द करता है ऋषभ पूजन उसका नदथु कहते हैं परमात्मा जो स्वयं प्रकाश है वो इस शरीर में विद्यमान है उनका लिंग होता है कि ये जो श्रवण होता है कर्ण अपिधान बंद करने से जो शब्द और अग्नि रिव ज्वलत जो परमात्मा बाहर भी है वो तो शरीर के अंदर में अनुभव हुआ आगे कहते हैं परमात्मा बाहर में भी है तो कहाँ कहते हैं अग्नि रिवज्ज्वलत है जो अग्नि जलता है कहते हैं कि ये परमात्मा ही है और जो उपृणती अंत शरीर में जो शब्द सुनता है वही कान बंद करके जो शब्द सुनता है वो परमात्मा का ही लिंग है तद ए तृष्टम च श्रुतम ची उपासित ये जो सब लिंग कह दिया गया परमात्मा का दर्शन हो रहा है स्पर्श करके और परमात्मा का श्रवण हो रहा है जो कर्ण विधान करने से कान बंद करने से जो शब्द सुनता है वो सब दृष्टम च इति उपासित परमात्मा दृष्ट हुए परमात्मा श्रुत हो रहे हैं तथा दिखे जा रहे हैं सुनाई जा रहे हैं परमात्मा इस प्रकार की उपासना करें करने से फल होगा चक्षुष्य श्रुतोभवती तो जो यह उपासना करेगा कहते हैं चक्षुष्य होगा चक्षुष्य अर्थात उसका शरीर दर्शनीय हो जाएगा सुंदर सौम्य शरीर प्राप्त करेगा श्रुतो भवती उसका प्रशंसा सर्वत्र सुनाया जाएगा सुनाई जाएगी अर्थात वो प्रशंसनीय भी हो जाएगा सुंदर शरीर वाला भी होगा और प्रशंसनीय भी हो जाएगा यह एवं वेद यह जो ब्रह्म का जो कि शरीर में भी अनुभूत हो रहे हैं उनका इस प्रकार के दृष्टम श्रुतम इस प्रकार की उपासना करता है यह एवं वेद जो इस प्रकार की उपासना करता है लौकिक फल हो गया चक्षुष शरीर दर्शनीय होगा और श्रुत अर्थात तो उसके प्रशंसा भी सर्वत्र व्याप्त होगा और अदृष्ट फल पारलौकिक फल होगा स्वर्गला स्वर्गलोक प्राप्ति ये पारलौकिक फल होगा अभी जो गायत्री ब्रह्म का विचार चल रहा था त्रिपाद अमृतम दिव्य जो कहा अभी उनमें अनंत गुण यह विधान करने के लिए आगे का उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म अनंत है व्यापक है उसमें तीनों प्रकार की जो परिच्छेद होता है अंत होता है वो नहीं है उस ब्रह्म को अभी आगे कह रहे हैं यह सगुण ब्रह्म का उपासना है इसका उपासना करने से कहते हैं हिरण्यगर्भ लोग प्राप्त करेगा अथवा स्थिति प्राप्त कर सकता है ईश्वर स्थिति जिसको प्रकृति प्रकृतिलय कहते हैं हिरण्यगर्भ लोग प्राप्त कर सकता है ऐश्वर्य विशिष्टलोक सर्व खिदंग ब्रह्म तजला नीति शांत उपासीता अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथा क्रतुरस्म लोके पुरुषोति तथेत प्रेत्यवती स क्रतुम कुरीत कुम खलु इदम ब्रह्म खलु खलु वाक्यलंकार निपात है सर्व सर्व सम जो भी कुछ ग्राह्य हो रहा है इदम इदम कर करके ये जगत ये नाम रूप जगत ये विकार है व्याकृत अवस्था है इंद्रिय में इंद्रिय से ग्राह्य हो रहे हैं कहते हैं जो ये सब इंद्रिय से ग्रहण हो रहे हैं कहते हैं इदम ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म कहते हैं कि ये कारण ये कारण ब्रह्म है ब्रह्म कहते हैं कि बृहत है व्यापक है जो सब इंद्रिय ग्राह्य हो रहे हैं जो सब ग्राह्य हो रहे हैं खाली इंद्रिय ग्राह्य नहीं है जैसे भी अर्थात मन से भी चिंतन कर लेता है वो सब ब्रह्म है तो यह सब ब्रह्म क्यों होगा उसके लिए हेतु देते हैं तजलानीति तज तल अर्थात अन तज अर्थात उसी ब्रह्म से ही यह सब उत्पन्न होते हैं आगे ष्ठ अध्याय में कहा जाएगा ब्रह्म से प्रथमे ये छांदोग में चैतन्य से प्रथमे किसकी उत्पत्ति होगी तेज का तो यहाँ कहा जाएगा तेज आगे आपह आगे अन्न अन्न शब्द से पृथ्वी यहाँ तीन भूतों का भूतों की उत्पत्ति कही गई है शास्त्र में विचार करके कहते हैं बाकी दो भूतों की उत्पत्ति के अनंतर ये तीन भूतों की उत्पत्ति सब कुछ ये ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है इसलिए ब्रह्म ब्रह्म से उत्पन्न होने से तज अर्थात जायते तस्मात्त ब्रह्मण जायते इदम् इसलिए यह जो सर्वम इदम् हुआ ये तज हुआ आगे है तल्ल ल अर्थात तस्मिन लियते तस्मिन ब्रह्मणी उसी ब्रह्म में सब लीन हो जाते हैं जब उत्पन्न हुआ पहले तेज आगे आप हो आगे अन्न और जब लीन होगा प्रथमे अन्न अर्थात पृथ्वी पृथ्वी प्रथमे लीन होगा इसको कहते हैं प्रतिलोम जैसे उत्पन्न हुआ उसका विपरीत क्रम से ये लीन होगा अंतिम में सब कुछ यही अव्याकृत ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा और कहते हैं तथा तो तस्मिनेव एव तद अन अर्थात अन प्राण ने सब कुछ यही ब्रह्म में ही प्राणिति प्राणिति अर्थात तो स्थिति काल में सब ब्रह्म में ही रहते हैं स्थिति तो काल में भी ब्रह्म में रहे और उत्पन्न भी वहीं से हुए लीन भी उसमें होता हो जाते हैं यह निश्चित है कि जो जिससे उत्पन्न होता है स्थिति काल में जिसमें रहेगा लय में जिसमें होगा वो तीनों काल में वही है जैसे मिट्टी घट तो घट के लिए जैसे मिट्टी ये घट उत्पन्न होगा मिट्टी से रहेगा भी मिट्टी में जब लीन हो जाएगा भी वो मिट्टी में जाएगा इसलिए कोई कहेगा कि ये घट मृद वो ठीक कहा गलत कहा ठीक ही कहता है इसी प्रकार की यह एकदम जगत या ब्रह्म ही है इसलिए ब्रह्म को खोजने के लिए कहते हैं वो जगत जो दिखता है वही ब्रह्म है लया चिंतन करें किंतु उसके लिए पूर्व में ये साधन चतुष्ट ये दृढ़ हो तभी जा करके तोम पदार्थ का शोधन हो आगे ये तत्पदार्थ का शोधन का दिशा में चल सकते हैं आगे कहते हैं इस प्रकार के निश्चय करके सर्वम खलु इदम ब्रह्म इस प्रकार के निश्चय करके कहते हैं शांत उपासित इनके सब कुछ ब्रह्म है तो फिर और कुछ प्राप्तव्य भी नहीं रहा कुछ परिहर्तव्य परिहार योग्य भी नहीं रहा कुछ पाना नहीं कुछ खोना नहीं क्या करेगा कहते हैं शांत हो जाओ शांत बैठो कोई राग द्वेष ये सब नहीं है सब इंद्रिया धीरे धीरे शांत हो जाएंगे कहते हैं शांत उपासित उपासना करें उपासना कहते हैं आगे कहते हैं अथ खलु क्रतुमय है पुरुष क्रतुमय अर्थात तो जैसे निश्चय करता है निश्चय कैसा करता है कहते हैं ये जो दिख रहा है ये सब ब्रह्म ही है इससे कुछ और अन्य नहीं है इसको दृढ़ बुद्धि से ग्रहण कर लें क्रतुमय क्रतु निश्चय क्रतु निश्चय अध्यवसाय कहते हैं जो प्रथम वाक्य में कहा गया तद विषय का निश्चय कर लें यह निश्चय करने से कहते हैं जिस विषय का आप निश्चय करेंगे आपका चित्त जिस विषय का होगा कहते हैं तदाकारा आगे भी बन जाएगा इसके लिए दृष्टान्त देते हैं भ्रमर कीट अन्याय जैसे चिंतन करेंगे उसी प्रकार के हो जाएंगे यहाँ श्रुति उसको कहते यथा यथा क्रतुरअस्म लोके पुरुषो भवति तथा इत प्रत्यय भवति <coughs> इस लोक में पुरुष जिस प्रकार के होता है तथा इत प्रत्यय इत अस्मात्थात तो यहाँ से इस लोक से प्रत्यय प्रत्यय अर्थात मृत् मर करके उसी प्रकार के हो जाता है यंग यंग स्मरण भाव त्यज ते कलेवर तम तमे व्यती कौनते य सदा तद्भावभावित है अगर हमारे अंदर में यही चिंतन रहेगा कि आगे तो इसी में ही लगा रहना है यही ब्रह्म विद्या का कहते हैं पठन पाठन इसी में ही बाकी जीवन चले तो कहते हैं हो जाएगा तो ठीक है अगर भी नहीं हुआ कोई प्रतिबंधक अगर दृढ़ है अगर नहीं भी हो पाया तो भी कोई अर्थात बहुत ज़्यादा हानि नहीं है आगे हो जाएगा क्योंकि सर्वदा वही चिंतन रहता है तो उसी अनुसार उसके आगे क्रम मुक्ति हो जाएगी यथा यथाक्रतु जिस निश्चय वाला इस लोक में है अर्थात जीवित अवस्था में जो विचार दृढ़ होता है कहते हैं वही फिर बन जाएगा उसी को प्राप्त कर लेगा तथा तो इत प्रत्यय इत प्रत्यय अर्थात यहाँ से शरीर छूटने के बाद मरने के बाद भगवती उसी रूप को प्राप्त कर लेगा इसलिए क्या करना है कहते हैं सक्रतुम कुरी क्रतु अर्थात चित्त में निश्चय करे जिस प्रकार के निश्चय करेगा उसी प्रकार की फल प्राप्त करेगा क्रतु के अनुरूप फल होता है इसलिए आप निश्चय कर लीजिए क्या कहते हैं सर्वम इदम ब्रह्म यह सब ब्रह्म है और तर्क भी दे दिया तज तल तदन यह तर्क भी दे दिया इसलिए अन्य विषय को और चिंतन नहीं करके यह ब्रह्म विषय का चिंतन ही करना है जो कुछ देखते हैं यह सब ब्रह्म ही है इस प्रकार की है। आगे वह जो ब्रह्म है यह ब्रह्म अर्थात ये कारण ब्रह्म कहा गया कारण ब्रह्म अर्थात ईश्वर वो ईश्वर का आगे स्वरूप बता रहे हैं ये शुद्ध ब्रह्म प्रापक नहीं है ये कारण ब्रह्म प्रापक यह प्रकरण है मनोमय प्राणशरी भारूप सत्यसकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वसोवाक्यनादर है वह ईश्वर कहते हैं मनोमय मन मन अर्थात जिसके द्वारा यह चिंतन करता है मनुते अन्य मन जो विषय में जाता है कहते हैं वो ईश्वर मनोमय मनोमय अर्थात मन जिस जिस प्रकार की हो जाता है वो ईश्वर तत् प्रकार की हो जाते हैं मनोमय वही <coughs> प्राण शरीर कहते हैं कि ये प्राण ये भी बहुब्री है प्राण शरीर अर्थात प्राण ही उनका शरीर है प्राण शरीर समष्टि प्राण को क्या कहा जाता है सूत्र आत्मा यह प्रत्येक वेष्टि में भी अर्थात तो वही परमात्मा प्राण शरीर प्राण शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर इसमें दो शक्ति होते हैं विज्ञान शक्ति और एक क्रिया शक्ति ये दोनों वाला वही परमात्मा ही ये दोनों प्रकार की होता है आगे कहते हैं भा भार भा अर्थात प्रकाश दीप्ति रूप दीप्ति रूप अर्थात चिद रूप है चैतन्य रूप है स्व प्रकाश है ये सब ईश्वर का स्वरूप कहा जा रहा है आगे सत्य संकल्प सत्य संकल्प सत्य अर्थात अन्यता नहीं है बीतथा नहीं है अवितथा संकल्प जो परमात्मा जो ईश्वर है वो सत्य संकल्प अर्थात जैसे संकल्प करेंगे ऐसे ही होगा अन्यथा नहीं हो जाएगा आकाश आत्मा तो ये भी बहुभ्री है आकाश आत्मा यश आत्मा अर्थात स्वरूप आकाश उनका स्वरूप है अर्थात आकाश जैसा आकाश सर्वगत है आकाश दैशिक का व्यापक है आकाश परिच्छिन्न नहीं है किंतु आकाश कालिक व्यापक है नहीं है प्रलय काल में नहीं रहेगा किंतु दैशिक का व्यापक है यह जो ईश्वर हो गए कहते हैं आकाश जैसा व्यापक है सर्वगत है और आकाश जैसा सूक्ष्म वास्तविक आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है और आकाश में रूप है चक्षुर्ग्राह्य नहीं।, नहीं है तो ये ईश्वर में भी वो नहीं है तो आकाश आकाशात्मा अर्थात आकाश स्वरूप कह दिया गया आगे सर्वकर्मा अर्थात जितने सारे ये कर्म हो रहे हैं कहते हैं जिससे भी जो कर्म हो रहा है सब यही ईश्वर का ही कर्म है तो सभी वही करते हैं प्रेरित तो करते हैं कर्म करने के लिए कहते हैं जो प्रेरक है वही वास्तव करता है हेतु करता हो जाता है वह इसलिए वही वास्तवकर्ता होता है कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास सभी के अंदर में रह करके सभी को प्रेरित करते हैं इसलिए वही सारे कर्म करने वाले और सर्व काम सर्व काम अर्थात जो भी काम काम अर्थात इच्छा जिसमें है कहते हैं वो परमात्मा है किंतु वो काम कौन सा काम है कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेशो कामोश्मी प्राणियों में होने वाले जो काम और धर्म से अविरुद्ध हो तो शास्त्र में जो कहा गया है उसका विरुद्ध नहीं हो तो कहते हैं वो परमात्मा है वो काम ईश्वर है और तो विरुद्ध हो गया तो कहते हैं वो और परमात्मा नहीं है क्योंकि शास्त्र विरुद्ध हो जाना अर्थात ये जीव का पाप के चलते होता है परमात्मा वो नहीं है पाप नहीं है परमात्मा आगे सर्वगंध अर्थात वो परमात्मा सर्वगंध सर्वगंध कहते हैं कि जो सुगंध है वही परमात्मा है पुण्यगंधो पुण्योगण्योगंध भिन्न पद है पुण्योग पृथिव्यां तो पृथिव्याम और जो दुर्गंध है जो कभी कभी नासिका में ग्रहण करना होता है कहते हैं अपने पाप के चलते दुर्गंध पाप अर्थात पाप दुख दे करके अपना पूरा होगा कहते हैं क्या करेगा पाप ये निमित्त उपस्थापन करवाएगा निमित्त क्या कहते हैं दुर्गंध लाएगा तो पाप जो दुर्गंध कभी ग्रहण होता है कहते हैं पाप का फल निमित्त उपस्थापन करवाया सर्वम इदम अभ्या अभ्यात व्याप्त यह सर्व इसी ईश्वर के द्वारा व्याप्त है और ईश्वरी ईश्वर अवाकी अवाकी अर्थात इनमें ये बाग नहीं है बाघ इंद्रिय ईश्वर का नहीं है इसलिए अवाकी हर अनादर अनादर अर्थात ईश्वर अनाग्रह उनमें कोई आग्रह नहीं है यह हम जिसको कुछ पदार्थ प्राप्त अभी नहीं हुआ है प्राप्त करना चाहता है उसमें ये आग्रह रहेगा आदर रहेगा उस पदार्थ के प्रति किंतु जिसको सर्व प्राप्त है जो सर्व रूप ही है उसके अंदर में और यह कोई आग्रह इस प्रकार की और नहीं रहेगा यह ईश्वर स्थिति प्राप्त करने के लिए कहते हैं यह सब धीरे धीरे उतरना है अपने में भी अनुभव अगर होता है कि मनोमय हो जाते हैं अर्थात ये मन जिस जिस विषय को चिंतन करता है करता बन जाता है भोक्ता बन जाता है कभी सुखी हो जाता है दुखी हो जाता है हम तद्रुप हो जाते हैं मनोमय विज्ञानमय सब एक ही कोटि में आ जाएंगे। ये सब का चिंतन करना है तो है यही ईश्वर ईश्वर अर्थात तो मैं ही हूँ क्योंकि ये जो चिंतन करता है ये उपासना करता है ईश्वर तो को प्राप्त करेगा मैं ही मन के साथ आध्यात्म्य करके तद्रुप हो जाता हूँ ये सब नहीं होना है प्राण शरीर जो सब क्रिया हो रही है कहते हैं उसी के चलते और आगे व्यापक हों सूक्ष्म हों ये सर्व काम सर्वगंध इस प्रकार के, अवाकी, की अनादर ये सब तो अधिक चिंतन का विषय है ये वाघ इंद्रिय ये हमारा नहीं है वो ईश्वर के प्रेरणा से है, ये चलता है अनादर किसी विषय में इच्छा वो नहीं होना है ये सब स्वपाधिक ईश्वर का स्वरूप कहा गया है जो कि इस उपासना से प्राप्त होगा अभी उस उसका ईश्वर का इसका उपलब्धिस्थान कहते हैं उनका स्वरूप का भी कथन हो रहा है ए सम आत्मा अंतर् हृदय अणियान बृहेर वा यवाद वा सर्सपाद वा श्यामा का श्यामा का वा ऐसम आत्मा अंतर हृदय ज्यायान पृथ्वीया ज्यायान अंतरिक्षा ज्यायान दिवो ज्यायान एभ्यो लोकेभ्य स आत्मा जो पूर्व मंत्र में जो सब गुण कहा गया जो सोपाधिक ईश्वर का गुण कहा गया तो कहते हैं कि ऐस म आत्मा म मा मै मम यही मेरा आत्मा है जो सब गुण वाला आप कहे वो ही वही गुण वाला वो मेरा ही है <coughs> और वो कहाँ है कहते हैं अंतर हृदय हृदय अर्थात हृदय पुंडरी उसके अंतर अंतर अर्थात मध्य हृदय कुंडरी ऐसा ही छोटा है उसमें जो आकाश है उस आकाश में बुद्धि उस बुद्धि में वो अनुभव होते हैं इसलिए बार बार कह दिया जाएगा शास्त्र में कि अंतर हृदय हृदय पुंडरिके बुद्धि में ही अनुभव होते हैं जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है कहते हैं तब अनुभव होता है कि मैं ही हूँ आ, अंतर हृदये अंतर हृदय हिदे, से अंतर और इनका परिमाण क्या है कहते हैं अणियान बृहेर वाह यवाद वाह सरसपाद श्यामा वा, का वाह श्यामाक तंडुलाद वा, वाह अणियान इतने सबसे अणियान अर्थात छोटा अणियान यशुन प्रत्यय हुआ अर्थात तो किसी से छोटा हो रहा है तो सबसे छोटा हो जाएगा तो फिर आगे अणुतम कह देंगे तम प्रत्यय करेंगे ईष्ठन कर तो अनिष्ठ कहा जाएगा यह अणियान कहा जाता है अर्थात किसी के अपेक्षा छोटा है किससे कहते हैं ब्रिहरवा ब्रिहि से छोटा है ब्रहि थोड़ा बड़ा हो गया तो कहते हैं आजकल जो चावल बनता है ना क्या कहते हैं लंबा लंबा होता है वो बासमती कहते हैं और थोड़ा बड़ा हो गया कहते हैं यवाद वाह यव थोड़ा बासमती से छोटा होगा जो सामान्य धान उससे तो यव बड़े हो जाएंगे कहते हैं ब्रिहरवाह कह करके आगे कहते हैं यवाद यव और छोटा हो गया उससे छोटा आगे कहते हैं सरसों पाद सरसा तो और छोटा हो गया आगे श्यामा का अतवा श्यामा का तंडुलातवा तो श्यामा का कह करके आगे श्यामा का चावल ये श्यामा का ऊपर में कोई छिलका होता है क्या होता है अच्छा नहीं तो फिर श्यामा का कह करके फिर आगे उसका तंडुलो कहते हैं ठीक तो है तो श्यामा का तंडुलो अर्थात जो श्यामा चावल होता है कहते हैं उससे भी ये छोटा है यहाँ छोटा होने का तात्पर्य नहीं है कि जैसे सरसब जैसा छोटा अथवा और छोटा जो कि खाली आँख से दिखेगा नहीं इस प्रकार नहीं है ये परिच्छिन परिमाण वाला कोई मान न ले इतना छोटा है कुछ सिद्धांत कुछ दर्शनकार तो मान ही लेते हैं कि अनुपरिमाण है यह भ्रांति दूर करने के लिए कहते हैं ऐसा महात्मा अंतरह्रदय ज्यायान पृथ्वीया ज्यायान अर्थात श्रेष्ठतर प्रसस्यतर प्रसस्य को ज आदेश हो जाता है ज्यायान सु मतलब छोटा अणु मान न ले यह भ्रमण न हो जाए इसको वारण करने के लिए कहते हैं कि पृथ्वी से भी व्यापक है इधर छोटा भी है और इधर व्यापक भी है तो निष्कर्ष होगा कि सूक्ष्म है इंद्रिय ग्राह्य नहीं है जब भी कहा जाता है अणु है अणु है अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं है इसमें तात्पर्य है कोई परिमाणवाचक को परिच्छिन्न है इस प्रकार की नहीं है ज्यायान पृथ्वीया पृथ्वी से भी बड़ा है तो कहते हैं इतना में अगर नहीं हुआ संतोष कहते हैं ज्यायान अंतरिक्षात तो दिवो अर्थात ये तीनों लोकों से भी वो और अधिक व्यापक हैं तो तीनों लोक से भी व्यापक है अर्थात परिच्छिन्न परिमाण वाला नहीं है अनंत परिमाण वाला है ए लोके ज्यायाभ्यो लोक ये सभी लोक से वो अधिक व्यापक हैं अनंत एवं ब्रह्म अर्थात तीन प्रकार की परिच्छेद रहित वाला ये ब्रह्म उस ब्रह्म का अर्थात ब्रह्म अर्थात यहाँ कारण ब्रह्म ईश्वर वो ईश्वर का उपासना किया जा रहा है प्राप्त हो जाएगा कहते हैं वही ईश्वर स्थिति प्राप्त हो जाएगा आगे कहते हैं अभी पूर्व मंत्र में जो कहा गया सर्व काम कर्मा सर्व कर्मा सर्व काम सर्व सर्वरस सर्व सर्व अवाकी अनादर ये सब गुण वाला ईश्वर ऐसे कहा गया और हमको उपासना ध्यान किसको करना है कहते तो हैं हमको ईश्वर का उपासना करना है जैसा कहा जाएगा कि राजा पुरुषम आनय वो किसको लाएगा पुरुष को लाएगा और वो पुरुष का विशेषण क्या है राजा तो विशेषणों के भी साथ में लाते हैं क्या नहीं लाते हैं तो इसी प्रकार के हैं। और दूसरा उदाहरण देते हैं चित्रगु तो चित्रगु आनय जो लोग थोड़ा व्याकरण पढ़ते हैं उनको पता होगा चित्रगु उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास चित्तवरी गाय है अभी कहा जाएगा कि अब चित्रगु को लाइए अभी चित्रगु को जब लाएंगे वो चित्रगु फिर हाथ में रस्सी बांध करके वो चितकबरी गाय को भी साथ में ले कर के आएगा तो पता चलेगा अच्छा ये व्यक्ति चितकबरी चित्रगु है इस प्रकार की नहीं होता है जब भी लोक में भी कोई विशिष्ट को निर्देश करते हैं हम विशेष्य को लेकर के कार्य कर लेते हैं मतलब तो इस प्रकार की स्थिति में विशेषण अंश को नहीं लिया जाता है इसी प्रकार की यहाँ जो कहा गया कि ईश्वर का उपासना करना है सर्वम खलु इदम ब्रह्म तजलानीति शांत उपासित तो कह दिया गया उस ब्रह्म का कारण ब्रह्म ईश्वर का उपासना करे और उसमें आप ये सब गुणों कहते हैं तो हम ये गुणों का सब चिंतन करने का आवश्यक नहीं है हमको तो केवल ईश्वर का ही चिंतन करना है इस प्रकार की बुद्धि न हो इसलिए आगे मंत्र कहते हैं आप जिनका उपासना करेंगे वैसे गुण विशिष्ट करके ही आपको उपासना करना है क्यों कहते हैं कि यह गुण विशिष्ट जो होगा वह सगुण होगा जो सगुण होगा वह ईश्वर होंगे ना शुद्ध ब्रह्म होंगे ईश्वर यहाँ ईश्वर का उपासना चल रहा है शुद्ध ब्रह्म का नहीं है शुद्ध ब्रह्म का विचार तो आगे ष्ठ सप्तम अध्याय में होगा अभी तक तो कारण ब्रह्म का कह रहे हैं क्योंकि श्रुति हमको धीरे धीरे प्रथमे ब्रह्मलोक का सब विचार चल रहा था अभी कारण ब्रह्म को ले रहे हैं जो हिरण्यगर्भ है वो कारण ब्रह्म है वो कार्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म का उपासना कहा गया आगे कारण ब्रह्म का कथन करते हैं आगे ष्ठ अध अध्याय से फिर आगे शुद्ध ब्रह्म का कथन करेंगे उपनिषद हमको धीरे धीरे ऐसे हमारे चित्त शुद्ध करवा करके शुद्ध ब्रह्म का प्राप्ति करवाते हैं तो यह कहते हैं कि सगुण ब्रह्म जो कि ईश्वर उसका उपासना यह है शुद्ध ब्रह्म का नहीं लेना है यह बताने के लिए ईश्वर का जो गुण पहले कहा गया था दोबारा कह रहे हैं कि आप केवल विशेष विशेष्य अंश का शुद्ध ब्रह्म का उपासना न करें विशिष्ट का ही उपासना करें सर्वर्मा सर्व सर्वगंध सर्वस सर्व आज्ञा सर्व वाक्यनादर एषम आत्मा अंतर्हृदय ब्रह्मतमीत प्रैत्यासमी थैदा न विचिकित्सास्ती हस्माडिल सांडिल्य यह जो उपासना है सर्वम खलु इदम ब्रह्म तत्जानी थी इसलिए इसको सांडिल्य विद्या कहा जाता है क्योंकि सांडिल्य ऋषि इस उपासना का प्रकट करवाए थे उनको इसका अनुभव हुआ था कहते हैं कि वो ईश्वर कहते हैं सर्वकर्मा तो पहले विचार हो गया था सभी कर्म इन्हीं इन्हीं से ही होता है ये प्रेरक होते हैं सभी का हृदय में रह करके यही प्रेरणा देते हैं अंतर्यामी रूपेण सर्व काम अर्थात सभी काम काम अर्थात शास्त्र अविरुद्ध काम जो है वो कर वही ईश्वर ही है सर्वगंध जितने सारे सुगंध है वह ईश्वर ही है सर्वरस जैसे सारे सुगंध ईश्वर है इसी प्रकार के आगे सब सुरस ही ईश्वर है अगर रस सब अति हो गए इसको राजस्य कह गया कट्टोम्ल लवण तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहन वो सब फिर परमात्मा नहीं होंगे क्यों परमात्मा कहते हैं जो सुरस वही हम है सर्वरस जैसे सर्वगंध में सुगंध परमात्मा है इसी प्रकार की सुरस भी परमात्मा है रस्या स्निग्ध उसका आरंभ कैसा है जो सात्विक भोजन का आरंभ कैसा हुआ स्थिर वो उत्तरार्ध है आयु सत्व आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिर हृदय आहारा सात्विक प्रिया ये जब सब रस है तो जो कि आयु सत्व बल आरोग्य प्रीति ये सब को बढ़ाने वाले जो रस है कहते हैं वो ही परमात्मा है वो सात्विक है बाकी जो राजसिक तामसिक हो गया कहते हैं नहीं, नहीं। वो तो पाप के चलते हो जाता है सर्वरस सर्व इदम अभ्यात्त अभ्यात् अर्थात व्याप्त ईश्वर ये सब कुछ रूप है अभ्यात्तः व्याप्त है अवा की अर्थात तो वो तो बाघ है उसमें बाघ इंद्रिय नहीं है अनादर अनादर अर्थात तो अनाग्रह ईश्वर में कोई आग्रह नहीं है कोई प्राप्ति की इच्छा कोई ये पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा और इसके परिहार की इच्छा इस प्रकार की नहीं है अनादर तभी उपासक कहता है ऐस म आत्मा ऐस म आत्मा आत्मा अर्थात सोपाधिक ईश्वर इस सब गुण वाला है सगुण है अंतर हृदये, अंतर हृदय अर्थात हृदय से अंतर हृदय में ए तद ब्रह्म यह जो ब्रह्म हृदय के अंदर में जो अनुभूत हो रहे हैं एक तद्ब्रह्म तद ब्रह्म आगे कहते हैं एतम इतः प्रत्यय अभी संभवितास्मी इतः प्रत्यय अर्थात यह शरीर जब छूट जाएगा कहते हैं कि संभवितास्मी मैं तद रूप को प्राप्त करूँगा तो अभी वो रूप में नहीं हूँ आगे वो रूप को प्राप्त करूँगा तो जिस रूप को प्राप्त करेगा आगे जा करके इसमें गमन है तो गमन से जो प्राप्त होगा वो क्या व्यापक चैतन्य रूप होगा नहीं होगा क्योंकि ज्ञानी के लिए कहा जाता है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती यही वह उसका प्राण और कहीं गमनागमन नहीं है इसलिए यह जो उपासना है वो ईश्वर विषय को उपासना है सम्भविता किंतु कौन इसको प्राप्त करेगा कहते हैं यश सियाद अधा न विचिकित्सा अस्थि जिसको संशय है यो जो ग्रहण हो रहा है ये जो इंद्रिय इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो रहा है जो मन से चिंतन हो रहे हैं इसे ब्रह्म है, है अथवा नहीं है जिसको संशय होगा उसके द्वारा प्राप्त नहीं होगा कहते हैं यश न विचिकित्सा अस्थि जिसको कोई संशय नहीं है जो सर्वम खलु ब्रह्म इदम् यह जो है वो सब ब्रह्म ही है जिसको इस प्रकार की निश्चय है कहते हैं वो तदरूप को प्राप्त कर लेगा क्यों कहते हैं भगवान गीता में भी कहते हैं यंग यंग भाव स्मरण बापी इसलिए यह ईश्वर में ही हूँ इस प्रकार के चिंतन करेगा तो तद्रूप हो जाएगा इति हस्मा सांडिल्य आह सांडिल्य नामक ऋषि यह बात कहे आदरार्थक सम्मान के लिए ये दो बार कहते हैं इति स्म आह सांडिल्य है अच्छा अभी कहते हैं पूर्व में कहा गया जो यह ब्रह्म जो गायत्री ब्रह्म हृदय में है और उनका पांच द्वारपाल है उनका जो उपासना करते हैं उसका वीर पुत्र होगा तो कहते हैं वीर पुत्र होगा किंतु क्षणायु हो जाएगा तो उससे क्या होगा कहते हैं जो वीर पुत्र हुआ वो अगर अपना जीवन नहीं बचेगा पूरा तब तो वो फिर श्राद्ध इत्यादि करेगा और पिता का जो अवशिष्ट कर्म रहेगा इस लोक में करेगा अगर तब बचेगा नहीं जिएगा नहीं तो फिर उस पुत्र उस पिता का क्या लाभ करेगा खाली वीर हो जाने से नहीं होगा उसको दीर्घायु भी होना चाहिए क्योंकि पुत्र अगर दीर्घायु है तो उसको अनुशासन किया जाएगा और अनुशास अनुशासित तो पुत्र ही लोक प्राप्ति का हेतु होता है जो वृहदारण्य में कहा गया पुत्रेण अयम लोक जय्य पुत्र के द्वारा यह लोग जीतेगा अर्थात जो यज्ञ और जो कर्म वेद ब्रह्मा अभी ब्रह्म अर्थात था वेद तो ब्रह्म यज्ञ और कर्म जो पिता कर रहा था वो आगे पुत्र करेगा किंतु तो पुत्र को दीर्घायु होना चाहिए इसलिए पुत्र को दीर्घायु होने के लिए पिता ये उपासना करता है आगे का उपासना कहा जाता है तो जो पित पुत्र का दीर्घायु तो चाहते हैं वो करे इस उपासना अंतरक्षोदर कोशो भूमि भूमिबुधनों न जीयती दिशो हृक्तोत्तर वील स एष कोशो वसुधनस्तम श्रृत अंतरक्षो दर कोश ईश्वर का उपासना करता है पुत्र का दीर्घायुत्व को निमित्त बना करके तो कैसे ईश्वर का उपासना करता है कहते हैं वो जो व्यापक त्रिलोक स्वरूप जो ईश्वर है क्योंकि कहा गया तीनों लोक से भी अधिक व्यापक है त्रैलो के आत्मा वाला जो शरीर पुरुष है ईश्वर है तो कहते हैं उनको कि अंतरिक्षोदर है बहुब्री है अर्थात वो जो त्रैलो आत्मा पुरुष है ईश्वर है उनका उधर क्या है कहते हैं अंतरिक्ष अंतरिक्ष लोग उनका उधर है अच्छा कोस उसको कहा गया तो कोस कहते हैं कि बहुत सारे इसमें पदार्थ रहते हैं कोस जो उसके अंदर में कोस तो खड़ग का कोश होता है अलग बाकी कोस जो कहते हैं वित्त कोश तो वित्त कोश में खाली आजकल हो गया ना जो वित्त बित्तक जो बैंक में होता है उसमें कहते हैं खाली पैसा रखने का नहीं बाकी भी आपको डब्बा मिलेगा उसमें बाकी भी आप भर सकते हैं जो घर में रखने से चोरी चारी हो जाएगा वो लेकर रख सकते हैं तो कोष में जैसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ रखे जाते हैं इसी प्रकार की वह जो परमात्मा है जिसका उदर यह अंतरिक्ष है उसमें बहुत सारे पदार्थ रहता है इसलिए ये अंतरिक्ष उदर वाला जो ईश्वर हुए उनको भी कोष कह दिया गया उनका उदर में बहुत सारा है ये जो ईश्वर का ये उधर अर्थात ये शरीर इसमें बहुत सारा कुछ है ये पुरातलोक है आगे कहते हैं भूमि बुधन बुधन अर्थात मूल तो, तो भूमि ही इस ईश्वर का मूल है अर्थात जो त्रैलो की आत्मा ईश्वर है उनका मूल हो गया भूमि भूमि अर्थात ये जो भूलोक कहते हैं क्योंकि भूवर लोक स्वर लोक ये तो ऊपर है भूमि बुधन बुधन अर्थात जो नीचे वाला भाग मूल कहते हैं इसलिए जो घटक वो कहते हैं पृथु बुद्धनोदर बुधनों अर्थात जो नीचे वाला भाग है वो पृथु बर्तूलाकार भी कहे कहते हैं मूल भी कहते हैं यह जो ईश्वर है त्रिलोक और ईश्वर है, कहते हैं कि भूमि उनका मूल है आगे जो भूर और स्व यह दोनों ऊपर में है अच्छा न झीरिय ये जो ईश्वर है वो व्यापक है परिचिन्न नहीं है परिच्छिन्न नहीं होने से जो परिच्छिन है उसका नाश हो जाएगा जो अपरिचिन्न है उसका नाश भी नहीं होगा इसलिए न जिरियती न विनश्यति अर्थात रहेगा जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो ये है सहस्र युग काल अवस्थाई दिशो ही अश्य स्रक्त यो हो, ये जो दिक सब है उसका श्रक्त स्रक्त अर्थात कोणा यह ईश्वर का ये सब जो कोणा है कहते हैं ईश्वर जो त्रिलोक वाला त्रिलोक शरीर वाला है ये सब दिक उनका कोणा है और दउर अश्य उत्तरम विलम्ब उत्तरम अर्थात ऊपर वाला दिवलोक कहते हैं कि त्रिलोक के आत्मा शरीर वाला जो ईश्वर हो उनका ऊपर का स्थान हो गया जो दिवलोक विलम्ब विलम्ब अर्थात छिद्र छिद्र अर्थात स्थान स ऐस कोषो वसुधान यह जो त्रैलोक्य रूप ईश्वर है यह वसुधान वसु शब्द का अर्थ धन जीव का सबसे उत्कृष्ट धन क्या लेकर के जाएगा कर्मफल इसलिए वसु शब्द का अर्थ हो गया कर्मफल तो वसुधीये जिसमें दियते अर्थात तो रखा जाता है यह जो कर्मफल वो कहाँ रखा जाता है कहते हैं कि ये ईश्वर में ही कर्मफल रहेगा क्योंकि ईश्वर सभी को फिर आगे फल देगा इसलिए वो ईश्वर हो गया वसुधन आगे तस्मिन विश्वम इदम श्रितम तो ये जो त्रिलोक शरीर वाला ये जो परम ईश्वर हो गया इसमें ही ये तीनों लोक अर्थात ये जो जगत ये जगत उसी ईश्वर में ही स्थित है क्योंकि वही व्यापक है वो आश्रय है सभी का ये जगत का तस्मिन इदम विश्वम श्रितम आश्रितम सारे प्राणी प्राणियों का कर्म कर्मों का फल ये सब यही ईश्वर में ही आश्रित है उपासना करने के लिए कहा जाता है और वो त्रिलोक शरीर वाला परमात्मा हो आगे उनका सब विभिन्न प्रकार की नाम कहते हैं तस् प्राची जुहुर नाम, सह नामा सहमाना नाम, सह नाम दक्षिणा राजी नाम प्रतीचि सुभूता दीची तासंग नामोदीची स य एतम एवं वायु दिशांग वत्संग वेद ना पुत्र न पुत्रोदंगदीति रो सो अहम एतम एव व दिशा वत्स वेद मात्ररोदंग रोदम तस्ची प्राची दिगुहरनाम प्राची दिख अर्थात पूर्व दिशा में होने वाला जो भाग पूर्व पूर्व पूर्वभाग उसको जुहु जुहु अर्थात ये जो कर्मी लोग होते हैं जो कर्म करते हैं वो पूर्व दिग को पूर्व दिशा को मुखो करके ही हवन करते हैं इसलिए यह जो ईश्वर हो गया ईश्वर का जो पूर्व भाग हो गया उसको जुहु कह गया कहा गया कर्म करने वाले पूर्व दिशा को मुख करके ही कर्म करते हैं जुहु हवन करते हैं जुहोती जुहू कह दिया गया और उनका जो दक्षिणा दक्षिणा दिशा हो गया उसका नाम हो गया सह सह माना क्योंकि ये जो परम ईश्वर हो गए ईश्वर का जो दक्षिणा दिशा है उसको कहते हैं उस स्थान का नाम कहते हैं संयमणिपुरा ये संयमणिपुरा का अधिष्ठाता मालिक कौन होते हैं यमराज जी ये जो ईश्वर है उनका दक्षिणा दिशा कहते हैं कि वहाँ सयमणिपुरा है यमराज जी हैं यमराज के पास क्यों जाना पड़ता है कर्म फलों भोग करने के लिए तो कर्म फलों भोग करेंगे सहन करना पड़ेगा ना तो इसलिए कहते हैं कि ईश्वर का जो दक्षिण दिग है उसका नाम है कि सहमान वहाँ सहन करने के लिए जाइए जो जो जिसका जो कर्म है कहते हैं फलो भोग करने के लिए वहाँ जाना है वहाँ करेंगे जा करके सारे प्राणी ये सैयमणिपुर में जा के अपने कर्मफलों सहन करेंगे इसलिए उस दिशा में परमात्मा का नाम हो गया सहमाना और राजी नाम प्रतीची। तो ये जो पश्चिम दिशा है वो उसको राजी इस प्रकार की वो नाम दिया गया कि क्यों कहते हैं कि जो राजा है वरुण वो पश्चिम दिशा का अधिष्ठाता होते हैं तो वरुण राजा है इसलिए पश्चिम दिशा को राजी ईश्वर का जो पश्चिम दिशा उसको राजी शब्द से कहा गया और सुभूता नाम उदिची उदिची अर्थात तो उत्तर दिशा उत्तर दिशा को सुभूता कहा जाएगा सुभूता क्या है कहते हैं जो भूति वाले होते हैं भूति का अर्थ ऐश्वर्य जो ऐश्वर्य वाले होते हैं वो सब उत्तर दिशा में रहते हैं शिवजी का आश्रय कौन सा दिशा में है कहते हैं उत्तर दिशा में है और शिवजी तो पहाड़ के ऊपर में रहते हैं उस पहाड़ का नीचे कौन रहता है जो कैलाश का नीचे वाला स्थान किसका है कुबेर का है ना तो इसलिए ये स्थान ये आश्रम का नाम क्यों हो गया <laughs> कैलाश आश्रम क्यों हो गया क्योंकि इनका जो संस्थापक महाराज थे तो वो उनका नाम कुबेर के नाम के अनुसार था इसलिए ये आश्रम को कैलाश आश्रम बना दिया गया कहते <coughs> हैं जो उत्तर दिशा में वहाँ सब ऐश्वर्य वाले लोग रहते हैं शिव जी स्वयं उत्तर दिशा में रहते हैं और ऐश्वर्य का अधिपति जो कुबेर है वो भी उत्तर दिशा में रहते हैं इसलिए वो जो उत्तर दिशा हो गया ईश्वर का कहते हैं सुभूता अर्थात तो ईश्वर्य वाले पुरुष सब उस दिशा में रहते हैं और ताशाम ये जो चारों दिक हो गए कहते हैं ताशाम बदस वायु ये जो वायु है वो दिक से उसकी उत्पत्ति होती है इसलिए ये दिक का बत्स वत्स बछड़ा बछड़ा स्थानीय हो गया ये वायु अच्छा आगे सय एतम एवं वायु दिशां वत्सम वेद सय एतम एवं वायुम दिशां वत्सम जो वायु है वो सब दिशाओं का वत्स्य हुआ जो इसका उपासना करता है वायु का उपासना करता है वो दिशाओं का वत्स्य स्थानीय है बछड़ा स्थानीय है जो इसका पूरा सब इस प्रकार के उपासना करता है ईश्वर का यह नाना दिशा का यह नाम है यह सब दिशाओं से वायु की उत्पत्ति होती है इस प्रकार की जो उपासना करता है कहते न पुत्र रोदंग रोदम रोदिती पुत्र रोदमूल प्रत्यय होता है पुत्र निमित्त का जो रोदन पुत्र रोदम न रोदिति रोदिति अर्थात वो उसके लिए रोदन नहीं करता पुत्र रोद क्यों होगा कहते हैं पुत्र अगर मृत्यु को प्राप्त किया पुत्र अगर अल्पायु हो गया तो पुत्र रोध होगा यह उपासना आरंभ हुआ था कि पुत्र अल्पायु न हो ताकि पुत्र आगे पिता के बाद रहेगा और कर्म करते हुए पिता के लिए लोह को प्राप्ति का माध्यम बनेगा पुत्र का दीर्घायु के लिए यह उपासना था इसलिए कहते हैं कि यह उपासना जो करेगा पुत्र दीर्घायु होगा अल्पायु नहीं होगा इसलिए उसको पुत्र के निमित्त से रोदन करना नहीं पड़ेगा अभी उपासक कहता है सो अहम एतम एव वायुम दिशाम वत्सम वेद ओह मैं ये जो दिशाओं का पुत्र स्थानीय वत्स्य स्थानीय वायु है मैं इसका उपासना करता हूँ जो यह वायु का उपासना करेगा उसको पुत्र के निमित्त रोदन नहीं होगा और उपासक कहता है कि मैं उपासना करता हूँ तो इसलिए मेरे को पुत्र मृत्यु निमित्त रोदन करना नहीं पड़ेगा कह रहे अर्थात तो हमारा पुत्र दीर्घायु हो यह उपासना का ही फल कहा गया अच्छा आगे ये जप के लिए कह रहे हैं यह मंत्र का जप जो ईश्वर का कथन पहले हुआ था जो ईश्वर अर्थात तो अंतरिक्ष उधर वाला है उनको कोष जैसा कहा गया था जो जो सब गुण वाला ईश्वर कहा गया था वो ईश्वर का अभी उपासना करने जप करने के लिए यह मंत्र कहा जाता है इस मंत्र का जप करने जप करने से कहते हैं कि पुत्र का आयु दीर्घ होगा पुत्र का दीर्घायुत्व का निमित्त बना करके यह मंत्र यह मंत्र इसका जप करने के लिए कहा जाता है जिसको चाहिए पुत्र दीर्घायु हो कहते हैं यह मंत्र जप करे किंतु यह भी सावधान रहना है पुत्र का दीर्घायुत्व के लिए अगर मंत्र जप करेगा फिर भर जैसा हो जाएगा <laughs> तो भरत का क्या हो गया बेचारा कहते हैं कि इतने उच्च स्थिति था एक हरिण का सावक हरिण का बच्चा में एक तादात्म्य तादात्म्य अर्थात आसक्ति हो गई तो फिर आगे गया अगर पुत्र का दीर्घायुत्व के लिए उपासना करेगा स्वयं मृत्यु को प्राप्त करेगा आगे फिर क्या करेगा पुत्र का फिर पुत्र हो करके आएगा तो वो चलता रहेगा निष्काम होकर के ये सब करें धीरे धीरे श्रुति जो है वो केवल निवृत्ति मार्ग का कथन नहीं करते प्रवृति मार्ग का भी कथन करते हैं प्रवृति मार्ग अर्थात अधिक पारलौकिक फल अगर चाहिए श्रुति उसके लिए उपाय बताती है तो करिए ये अगर फल चाहिए करिए अरिष्टम कोशम प्रपद्ये अमुना मुना मुना प्राणं प्रपद्ये मुना मुना मुना भू प्रपद्ये मुना मुना मुना भुव प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना शोह प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना इस मंत्र जप करने के लिए कहा जाता है मंत्र में केवल सांकेतिक शब्द में कह दिया गया इसका बाकी अर्थ सब आगे मंत्र में बताएंगे यह मंत्र तो जप करने के लिए कहते हैं अमुना अमुना अमुना अर्थात इसके द्वारा किसके द्वारा कहते हैं पुत्र का दीर्घायुत्व के लिए जो हम उपासना करता है उससे हमको यह प्राप्त हो पुत्र का दीर्घायुत्व के लिए उपासना करता है हमको इससे यह प्राप्त हो क्या प्राप्त होना है कहते हैं अरिष्टम कोसम प्रपद्ये अरिष्टम अर्थात पहले जो कहा गया था विनाश अर्थात विपद रहित तो जो है अविनाशी जो लोक अर्थात जो परिच्छिन्न लोक नहीं है क्योंकि पूर्व में कहा गया था ईश्वर पद का प्राप्ति जो ब्रह्म शब्द से कारण ब्रह्म कहा गया था उसी को अंतरिक्ष उदर कह करके कोश शब्द से कहा गया था उसी कोश को कहते हैं अरिष्ट कोश अर्थात अविनाशी जो ईश्वर स्थिति उसको प्रपद्ये में प्राप्त करूँ कैसे कहते हैं अमुना अमुना अमुना तीन बार कहते हैं तो, अर्थात पुत्र का नाम को उच्चारण करके यह जप करे पुत्र का नाम देवदत्त है कैसे कहेगा कहते हैं अरिष्टम कोशम प्रपद्ये देवदत्ते न देवदत्ते न देवदत्तन इस प्रकार के नहीं तो ऋतु कहा अमुक गो अमुक नामम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम और यजमान क्या उच्चारण करेगा अमुक नाम हम अमुक गोत्रोत्पन्न हम तो ऋतिक भी सुनता है कि यजमान इस प्रकार के उच्चारण करके चलता है कहते हैं आजकल के ऋतिक भी कहते हैं इस प्रकार चलते हैं करके तो ऋतिक भी कहेगा कि हमारा शास्त्र कहता है कि विद्वान यजेत आपको शास्त्र ज्ञान नहीं है और आप कर्म करने के लिए हमको बुला रहे हैं हम तो हम करे, करे, आपको ये ज्ञान होना चाहिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस प्रकार की उच्चारण करेगा आपका कर्तव्य है कि वहाँ आपको नाम गोत्र उच्चारण आपको करना है आजकल के ऋतु लोग किंतु समझते हैं इसलिए कह देते हैं अपना अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर लीजिए कह करके फिर आगे मंत्र पढ़ते हैं अभी मंत्र यहाँ हमको कहते हैं कि अरिष्टम कोशम प्रपद्ये अर्थात वो कारण ब्रह्म ईश्वर को मैं प्राप्त करूँ अमुना अमुना अर्थात तो इस पुत्र का आयुष को निमित्त बना करके पुत्र का नाम उच्चारण करना है तीन बार उच्चारण करना है प्राण प्रान प्रपद्ये अर्थात यह प्राण को भी मैं प्राप्त करूं ये प्राण क्या है आगे सब कहेंगे आगे भू हु प्रपद्ये ये भू को मैं प्राप्त करूं भू क्या है आगे कहेंगे कैसे प्राप्त करूं कहते हैं कि यही पुत्र के द्वारा और भूव प्रपद्ये भूव को भी मैं प्राप्त करूं इसी पुत्र के द्वारा पुत्र का दीर्घायुत्व को प्राप्त करने के लिए जो उपासना उसी के उसी पुत्र के द्वारा मैं प्राप्त करूं स्व प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना तो अरिष्ट कोश अर्थात तो वो ईश्वर को प्राप्त करे प्राण को प्राप्त करे भूर भूव ये तीनों को प्राप्त करे अभी क्या अर्थ है वो सब का कहते हैं अरिष्टकोश वो तो ईश्वर हो गया जो ब्रह्म शब्द से कहा गया बाकी जो तीन हो गए उसके लिए कहते हैं स यदवोचम प्राण प्रपद्य प्राणों व इदूत यदकि यदिद किंच तमेव तत्पि ऊपर <coughs> मंत्र में जो कहा गया कि प्राणं प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना तो अभी कहते हैं स यदवोच प्राणं प्रपद्ये प्रतीक लेते हैं इसका प्राण का क्या अर्थ है कि हैं प्राणो व इदम भूतम यदिदम किंच यह सब जो भूत है यह सब भूत यह मैं ही हूँ यदिदम किंच भूत सर्व अहमे अस्मि इस प्रकार की वो चिंतन करेगा क्योंकि प्राणम प्रपद्ये प्राण को प्राप्त करूँ प्राण क्या है सर्वभूत जो कुछ जगत में है मैं ही वो रूप हूँ क्यों कहते अन्यत्र कहा गया यथा वरा नाभो समर्पिता इसी प्रकार के मैं ही ईश्वर हूं तो मेरे में ही सारे भूत अर्पिता है प्राण शब्द का अर्थ सर्वभूत मैं उनको प्राप्त करूं अर्थात मेरे में वो सब आश्रित है इस प्रकार की मैं सब रूप हूं ऐसा वो चिंतन करे <coughs> मंत्र उच्चारण करेगा जप करने के लिए प्राणम प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना इसका अर्थ कहते हैं अर्थात तो मैं ये सर्वभूत रूप हो जाऊँ अथ यदोचम भू हु प्रपद्य पृथिवी प्रपद्ये अंतरक्षम प्रपद्ये दिवं प्रपद्यव तदोचम जो आगे कहा गया भू हु प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना निमित्त से मैं भू को प्राप्त करूँ तो ये भू शब्द का क्या अर्थ कहते हैं पृथ्वी प्रपद्ये अंतरिक्ष प्रपद्ये दिवं प्रपद्ये भू शब्द का अर्थ तीन हो गया पृथ्वी अंतरिक्ष दिव ये तीन यहाँ भू शब्द से लिया जाएगा तो इनको प्राप्त करूं अर्थात तो मैं तद्रूप हो जाऊं सब प्राणी रूप में हूं अभी ये तीनों लोक रूप भी मैं हो जाऊं क्यों कहते हैं प्रथम जाप करता है अरिष्टम कोशम प्रपद्य अरिष्ट कोश हो गया ईश्वर तो मैं ईश्वर हूं तो सभी प्राणी में हूं सभी लोक में हूं अथ यदवोचम भूव प्रपद्य अग्निंग प्रपद्ये वायुंग प्रपद्य आदित्यंग प्रपद्यव तदवोचम जो जप करता है कि भू प्रपद्य प्रपद्ये अहम भू को मैं प्राप्त करूँ ये भू शब्द का अर्थ क्या है भू हो गया न भूव अथ यदवचं भुव प्रपद्ये भूव को प्राप्त करूँ ये भूव का अर्थ क्या है कहते हैं अग्निम प्रपद्ये वायुम प्रपद्ये आदित्यम प्रपद्य भूव शब्द का अर्थ हो गया अग्नि वायु और आदित्य ये तीन हो गए इति तद अवोचम वही मैंने कहा अर्थात भूव शब्द का अर्थ ये तीन अर्थात भूव को मैं प्राप्त करूँ अर्थात मैं ये तीन में ही हूँ मैं ये तीन रूप हूँ इस प्रकार की निश्चय हो जाएगा जो उपासना करेगा अथ यदवोचम स्व प्रपद्यति ऋग्वेद य के नीचे ये होना चाहिए ना न ऋग्वेद प्रपद्य यजुर्वेदम प्रपदे सामेदम इति एव तदवोचम अथ यदवोचं स्व प्रपद्ये जो जपकर्ता है स्व प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना स्व शब्द का अर्थ कहते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद और साम वेद तीनों को भी मैं प्राप्त करूँ प्राप्त करूँ अर्थात तो ये तीनों भी मेरा ही रूप है क्यों कहते हैं मैं ईश्वर रूप हूँ तो मैं ईश्वर रूप हूँ तो कहते हैं ये सारे भूत मैं ही हूँ ये जो तीनों लोक ये भी मैं ही हूँ और ये जो अग्निवायु आदित्य ये भी मैं ही हूँ ये जो तीनों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद साम ये मैं ही हूँ क्योंकि मैं ईश्वर रूप हूं <k sevent Así mintati> यह उपासना जो कहा गया अभी यह जप भी कहा गया यह जप को जैसे है अर्थात यह जप करेगा तो उसे फल प्राप्त होगा फल प्राप्त अर्थात वो ईश्वर रूप जो कहा गया था अरिष्ट कोष उसको प्राप्त करेगा अविनाशी कोश ईश्वरों को प्राप्त करेगा mm -hmm. जैसे कहा गया ऐसे अगर जप करेगा ध्यान करेगा तभी तो प्राप्त करेगा अच्छा पुत्र का दीर्घायुत्व कामना करके उपासना कहा गया जप भी कहा गया तभी तो दीर्घ जीवन के लिए आगे उपासना और ये जप कहते हैं पुत्र का जप उपासना कहा गया पुत्र जिनमें से पुत्र हाँ पुत्र दीर्घ हो उसके लिए उपासना कहाँ अभी स्वयं का भी दीर्घ जीवन हो इसके लिए आगे स्वयं इस प्रकार के चिंतन करता है क्यों कहते हैं कि पुत्र तो दीर्घ जीवन रहेगा और स्वयं किंतु तो उसका चला जाएगा अर्थात उसको जो करना है पूरा जीवन अगर जिएगा तो जो उसको कर्म उपासना बाकी विचार करना है अगर उसका आयु रहेगा तभी तो, तो कर पाएगा इसलिए स्वयं का दीर्घायुत्व के लिए भी आगे यह उपासना कहा जा रहा है पुरुषो व यस्तः चुंशति वर्षा तत्त शवन चतक्ष गायत्री गायत्र प्रातः सवनं तद से बसवन्वायता प्राणव बसव एक हृदंग सर्व वाषय पुषो वावय ये जो पुरुष है वह यज्ञ ही है यज्ञ के साथ उसका समानाधिकरण कर रहे हैं तनि चतुर्विंशति वर्षाणी तत् प्रातः सवनम पुरुषका जो प्रथम चतुर्विंशति वर्ष चौबीस वर्ष इसको यज्ञ का यज्ञ में जो प्रातः सवन होता है यह प्रातः सवन के साथ समानता का चिंतन करें तो जो प्रातः प्रातःवन है कर्म हो रहा है प्रातः प्रातः तो प्रातःवन अर्थात प्रातः काल में जो सोमरस का सवन किया जाता है निचोड़ा जाता है तद तो सम्बन्धी जो कर्म उसको प्रातः सवन कहा जाता है अभी वो उपासना कैसा करेगा जो कर्म हो रहा है प्रातः सवन कर्म वो मेरा ये चतुर्विंशति वर्षाणी जो जीवन का आद्य चतुर्विंशति वर्ष है चौबीस वर्ष है वो ही प्रातःवन ही है चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री ये जो गायत्री है वह चतुर्विंशति अक्षर वाले हैं तो उसे कहते हैं गायत्र प्रातःवनम जो प्रातः सवन होता है सवन में व्यवहार होने वाले मंत्र गायत्री छंद वाले होते हैं इसलिए ये जो सवन हुआ वो गायत्री कह दिया गया गायत्री संबंधी हुआ क्योंकि प्रातःवन में गायत्री छंद वाले मंत्र व्यवहार होते हैं और गायत्री में चौबीस अक्षर होते हैं इसलिए प्रातः सवन आद्य से चौबीस वर्ष वर्ष मेरा जो है वो प्रातः सवन हो अगर जीवन पुराए कि यज्ञ हो गया पुरुष अगर यज्ञ हो गया तो उसका प्रातः सवन प्रथम चौबीस वर्ष हो गया तदस्य वसवो अन्वायत ये जो प्रातः सवन है इसका नियामक स्वामी होते हैं वसुलोक वसु लोग इसमें अनुगता अनुगता अर्थात तो प्रातः सवन का देवता नियामक होते हैं ये वसु सब कौन है कहते हैं प्राणा वसव एत ही इदंग सर्व वाषयंति ये जो प्राण है वही वसु होते हैं तो यह प्राण अर्थात तो मुख्य प्राण है और जो बागा प्राण होते हैं ये सब प्राण अगर है तभी ये जगत है इसलिए एते ही प्राणा एते प्राणाही इदम सर्वम जगत वासयंती ये पूरा जगत प्राण में ही निवास करता है क्योंकि प्राण है तो भी जगत है इससे इस उपासना से क्या होगा कहते हैं इसका जो जीवन का आदि चौबीस वर्ष हुए वह अक्षत रह करके अक्षत रहेगा यह उपासना करने से तंग चेद वयसी किंचिदेद सब्रूयात प्राणवशव इदम मे प्रातसवन इति मां प्राण वसुनां मध्ये यज विलोपीय उद् एव तत एटी अगधो बवती तंग उस को जो है प्रातःशवन में ये जीवन का प्रथम चतुर्विंशति वर्ष इसका जो चिंतन इस प्रकार के करता है उपासना करता है स्वयं अपना जीवन को एक यज्ञ कल्पना करता है और जीवन का आद्य चौबीस वर्ष को प्रातः सामान इस प्रकार के कल्पना करता है स चेदन वयसी किंचित उपतपेत न तंग चेत उस उपासकों को अगर ये प्रथम चौबीस वर्ष में कोई उपतपेत अर्थात कोई व्याधि इत्यादि हो तो अगर होगा सब्रत वो कहे वो जो व्याधि रोग जो उसको आता है उस रोगों को कहें प्राणावसव इदम में प्रातः सवनम माध्यन दिन सवनम अनुसंतनुत इति हे प्राणा हे वसव अर्थात हम जो प्रातःवन ये चौबीस वर्ष इसका उपासना करता है तो आप ही उसमें अनुगत देवता हैं प्रातःवन में अनुगत देवता वसु है उनको प्रार्थना करके वो कहता है मैं प्रातःसवनम माध्यम दिनम सवनम अनुसंतनुतः मेरा यह जो प्रातः सवन है इसको माध्यन दिन सवन के साथ एक कर दीजिए प्रातः प्रातःवन प्रातः काल में होगा माध्यम दिन सव सवन ये द्विप्रहर में होगा तो अर्थात हमारे यह प्रातः सवन मध्यनदिन सवन इसमें कोई विच्छेद न हो दोनों को एक कर दे यह भी कहते हैं वसु अनुगता देवता और ये उपासना करता है तो देवता प्रीत हो कर के करवाएंगे प्राणा बसव इदम में प्रातः सवनम माध्यन दिनांग सवनम अनुसंतनुत माहंग प्राणानां वसूनांग मध्ये यज्ञों विलोपसीय प्राणा नाम वसु नाम प्राण वसु है मध्य मध्य अर्थात ये जो प्रातः सवन है वर्ष आगे जो माध्यम दिन सवन कहेंगे अड़तालीस वर्ष ना चौलीस वर्ष वो मध्य में यह यज्ञ यज्ञ अर्थात हमारा जो जीवन पुरुष का जीवन इसी को यज्ञ उपासना इस प्रकार करता है पुरुष का जो जीवन इसी को ही यज्ञ मान करके उपासना करता है वह हमारे जो जीवन है मा बिलोप्सिया इसका लोप न हो उच्छेद न हो और उच्छेद होने का संभावना क्यों आ गया था कहते हैं उपताप हुआ था कोई व्याधि आ गई आ गया था अभी इतिद ह एव तत इति एतिद उठ करके ह एव ततः तत अर्थात वो व्याधि से व्याधि से उठ जाता है अर्थात तो व्याधि से मुक्त हो जाता है अगदो ह भवती अगध रोग अगध निरोग निरोग हो जाता है जो शरीर का ये आद्य चतुर्विंशति वर्ष इसको प्रातः सवन इस प्रकार की उपासना करता है तो वो आद्य चौबीस वर्ष में उसकी मृत्यु नहीं हो जाता है आगे माध्यम दिन सवन के साथ उसका जीवन एक हो जाता है माध्यान दिन सवन उसके लिए कहते हैं तो जो ये जप ध्यान इत्यादि उससे उसका जीवन बीच में अर्थात नाश नहीं हो जाएगा अथ यदिशवन चुश्चाशदुभत्रुभ मध्यदिंग शवन तद से रुद्रन्वायता प्राणवाव रुद्रा एदंग सर्व रोदयं अथ य चतरिंसद अर्थात चौवालिस चतुस्तर ह चुस्तुरी ठीक है अथ यानी चतुचत चतुस्तुआरिशत वर्षाणी चौवालिस वर्ष हो गए तन माध्यम दिना सवनम पूर्व में प्रातः सवन जीवन का प्रथम चौबीस वर्ष को प्रातः सवन मान करके उपासना किया है इसलिए प्राण विच्छेद नहीं हो रहा है आगे जो उसका बाकी चौवालीस वर्ष आ गए कहते हैं वो माध्यम दिन सवन है जीवन का जो द्वितीय भाग होता है कहते हैं माध्यम दिन सवन इस प्रकार की चिंतन करें अभी पूर्व में जो प्रातः सवन था माध्यम दिन सवन के साथ एक हो गया पूर्व में था चौबीस अभी माध्यम दिन सवन हो गया चौवालीस मिलकर के कितना हो जाएगा अड़सठ तो अड़सठ तक ये चलेगा उसका बीच में प्राण अच्छेदन नहीं होगा तन माध्यम दिनांग सवनम चतुष चतरिंशत अक्षरा त्रिष्टुभ ये जो त्रिष्टुभ छंद होता है उसका प्रत्येक पाद में कितने अक्षर होते हैं ग्यारह चार पाद में कितने हो जाएंगे चौवालीस तो कहते हैं कि ये त्रिष्टुभ अक्षरा और ये जो त्रैष्ठुभंग माध्यम दिनांग सवनम माध्यम दिन सवन अर्थात दिन का मध्य समय में द्विप्रहर समय में जो सवन सोम सवन किया जाता है उस कर्म में जो व्यवहार होते हैं मंत्र वो सब त्रिष्टुभ छंद वाले होते हैं तो त्रिष्टुभ छंद वाले होने से कहते हैं माध्यम दिन सवनम त्रिष्टुभम यह जो माध्यम दिन सवन इसका देवता कौन है कहते हैं रुद्रान्वायत्ता माध्यम दिन सवन का देवता होते हैं रुद्र तो क्यों होते हैं ये रुद्र कहते हैं प्राणा रुद्रा यह प्राण ही ये रुद्र है क्योंकि ये दो चौबीस से अड़सठ इसी बीच में व्यक्ति को रोना पड़ता है अड़सठ से जो आगे हो जाएगा कहते और रोने के लिए और कुछ बचा ही नहीं कहेगा ये 24 से अड़सठ तक लेकर के रोता रहेगा ये चाहिए वो चाहिए करते करते तो रोता रहेगा तो अर्थात तो श्रुति अड़सठ तक समय दिया है तो इसलिए जो 60 में कहते हैं रिटायर हो जाते हैं अभी इसलिए हो गया कि आप और भी 10 साल करते रहिए है, कहते <laughs> हैं और कुछ खोज करके करते रहिए पहले तो 60 में कहते हो गया अब कहते नहीं नहीं हुआ नहीं अभी तो और कर सकते हैं <laughs> ये जो माध्यम दिन सवन हुआ कहते हैं इसमें रुद्र अनुगत देवता हुए और वो प्राणा वाव रुद्रा ये प्राण ही रुद्र है पहले कहा गया था वो प्राण ही वसु है वो जगत को बास देते हैं धारण करते हैं प्राण तो कहते हैं प्राण जगत को धारण तो करते हैं और रुलाते भी हैं एते ही इदम सर्वंग रोदयंती यही जो प्राण है यह सभी को ये रुलाते हैं क्यों कहते हैं जो प्राण ये मध्यम वयस में चौबीस से लेकर के अड़सठ पर्यत क्रूर होता है बहुत कहते हैं तो रहता है आदमी बहुत तो प्रवृत्त हो जाता है इस उम्र में यह करना है वो करना है बोल करके जीवन बहुत कहते हैं ना व्यस्त हो गया बहुत तेज हो गया जीवन ये सब है रोना भी पड़ता है वास्तविक ये सब तेज करके रोते ही है तो ये जितना शीघ्र बोध हो जाए उतना अच्छा है यह जो माध्यम दिन शवन हुआ इसका अनुगत देवता हो गया रुद्र इनके लिए वे हेतु है, कहते हैं कि ये प्राण ही इस अवस्था में अर्थात ये मध्यम अवस्था में रोदयंथी रुलाते हैं जो श्रुति हमको सतर्क कर देती है ये ऐसे ही होगा रोएंगे ये अवस्था में और आगे कहते हैं तम चेदस्मिन वयसी किंचित उपत सब्रूयात प्राणा रुद्रा इदम में मध्यन दिन तृतीय इति शवनमतनुत माण रुद्राण मध्ये यज्ञो यो विलोपीय ऊद एव एतस्मिन् एटी अगधो बेदस्यसी उस उपत्य को अगर इस वयस में अर्थात से लेकर के अड़सठ पर्यटन वयस में किंचित कोई व्याधि इत्यादि हो गया जिसे उसको पीड़ा होने लगा सब्रुया तो उपासक कहे किसको कहते हैं प्राणा रुद्रा संबोधन करके क्योंकि वही अनुगत देवता है इदम मैं माध्यम दिनम सवनम तृतीय सवनम अनुसंतनुत तो, तो मेरा ये जो माध्यन दिन सवन है इसको विच्छेद मत करिए अर्थात ये आगे तृतीय सवन जो सायम सवन उसके साथ अनुसन तनु अर्थात विस्तार कर दीजिए सायम सवन के साथ या माध्यान दिन सवन को एक कर दीजिए और माध्यान दिन सवन पहले से ही प्रातः सवन के साथ एक हो गया है अभी माध्यान्हदिन सवन को सायम सवन के साथ एक करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अर्थ क्या हुआ कहते हैं माँ अहम प्राणानम रुद्राणम मध्य यज्ञों विलोपसीय ये जो प्राण रुद्र रुद्र देवता का ये जो प्राण संबंधी जो यज्ञ हो रहा है माध्यान दिन सम में यह यज्ञ का विलोप न हो अर्थात हमारा आयु चलता रहे अगर रोग हुआ था रोग से पीड़ित हो रहा था कहते उद ह एव तत एतिद उठ जाता है ऊपर एव तत व्याधित व्याधि तोगा एति गच्छति अर्थात वो व्याधि से मुक्त हो जाता है अगदो अगधो भवती गध कार्थ रोग तभी अगध हो गया अर्थात तो रोग मुक्त हो जाता है अभी अड़सठ वर्ष तक कहते हैं कि इस प्रकार के जीवन अविछिन्न रहा और रोग भी होता है तो उससे भी मुक्त हो जाता है उपासना के बल से अथ या अन्य स्टाचतवांशत त तृतीय त तृतीय शवनम अक्षरा जगती जागतं तृतीय शवनम तदिया अन्वयता प्राण भावा द्वितियात सर्वं आददते अथ यानी अष्टच्शा अष्टच्विंश्र्था अठतालीस वर्ष तो पहले हो गया था अड़सठ अड़सठ आगे अड़तालीस साठ और चालीस मिलाने से सौ हो गया और आठ आठ सोलह कितना हो जाएगा एक सौ सोलह तक अभी ये उपासना करने वाले आशा करते हैं कि हम एक सौ सोलह वर्ष तक निरवच्छिन्न जीवन हमारा रहे यानी अष्टाचत वर्षाणी तत्त तो तो तो तो तृतीय सवन जो जीवन का अंतिम अड़तालीस वर्ष है वो हमारा यज्ञ का तृतीय सवन है इस प्रकार की चिंतन करें वो 48 वर्ष अगर पूरा होगा तो उसका तृतीय सवन भी अभिचिन्न होकर के चलेगा अगर बीच में मृत्यु हो गई कहते हैं तृतीय सवन में बाधा आ गया तो ये बाधा ना आए उसके लिए यह उपासना अष्टा अक्षरा जगति जगति अष्टा अक्षरा उसका प्रत्येक पाद में कितना हो जाएंगे बारह अक्षर वाले हो जाएंगे जगति छंद और जागतम तृतीय सवनम जो तृतीय सवन होता है उसमें व्यवहार होने वाले जो मंत्र वो जगती छंद का होते हैं तृतीय सवनम जग जागतम तृतीय सवनम तद अश्य आदित्य अन्वायता वो जो तृतीय सवन हुआ उसका अभिमानी अर्थात तो उसका अभिमानी उसमें देवता जो अष्टव्या देवता जो उसमें पूजा जिनके की जाती है वो देवता हो गए आदित्य अरे आदित्य कौन है कहते हैं प्राणावा आदित्य ये प्राण ही आदित्य है प्राण आदित्य क्यों ये प्राण हो गया कहते हैं एते ही इदम सर्वम आदतें जैसे आदित्य सभी को ले करके चल देता है अर्थात जब रात्रि काल होता है सभी को समेट लेता है इसी प्रकार के प्राण ही सब कुछ अंतिम में ग्रहण कर लेता है इसलिए यह प्राण आदित्य है और यह तृतीय शवन का अनुगत देवता अनुगत अर्थात नियामक देवता अभी जीवन का ये तृतीय भाग में अगर कोई रोग होता है तभी तो आदित्य को प्रार्थना करते हैं तंग चेद वयसी किंचित उपत्य सब्रूयात प्राणा आदित्य इदम में तृतीय आयुर आयुर्णु इति नू चाहिए ना अच्छा सतनुते महंगाण आदिना मध्ये यज्ञ विलोपीय उद एवं तत एति तं उपासकम् चेत यदि एक वयसे अर्थसठ से लेकर्क एक सौषोल पर्यत इस वयस में किंचित किंचित व्याधि आदि उपतपेत कोई व्याधि इत्यादि अगर उसको पीड़ा दे तो स्वब्रिया जो उपास्य देवता है आदित्य प्राण उनको वो कहे इदम मैं तृतीय सवनम आयु अनुसंतनुत मेरा जो तृतीय सवन आयु जो अड़तालीस वर्ष है इसको आप व्याप्त करवाइए इसका अर्थ माँ अहम प्राणा आदित्या मध्य यज्ञों विलोपसीय जो प्राण है आदित्य है इस विषय का मेरा जो यज्ञ चल रहा है अर्थात जो तृतीय सवन जो कि हमारा जीवन का अंतिम भाग है ये तृतीय सवनी है हम ये जो उपासना कर रहा है इसका मध्य में विच्छेद न हो ये उपासना का फलस्वरूप जो रोग इत्यादि से वो पीड़ित हो रहा था उससे उद ह एव तत ए तत् उस रोग से उद ऊपर उठ जाता है मुक्त हो जाता है रोग से मुक्त हो गया था अगधो है एव तो अगध हो जाता है अर्थात अभी ये उपासना का फल हो गया कि ११६ वर्ष पर्यंत तो उसका आयु चलेगा समाप्त उतने तक उसका यज्ञ चलेगा उतने उसका आयु होगा एक तद हम वही विद्वान आह महिदास तरय स किंग म एकद उपतपस यो हा अम यो अहम अनेश्यामी सह षोड़ षोड़ जीवत प्र षोड़ जीवति एवं येद स्म वै तद्द विद्वान् है? कहते विद्वे कईतरेय महिदास उसका नाम था महिदास इतरा का पुत्र है तो ऐ तरह यह स्त्री ढक ढक प्रत्य होने से ऐ यह हो गया इतरा का पुत्र नामत उसका नाम था महिदास वो इसका उपासना करता था एतद हम भाई वो आह इस उपासना करता था वो कहा कब कहा कहते हैं कोई रोग आ करके उसको पीड़ित करने लगा अभी वो रोगों को कह रहे हैं स किम म ए हे रोग आप क्या हमको पीड़ा देने के लिए आ गए यो अहम अने न प्रेश्यामी थे आप हमको जितना भी पीड़ा दो इससे हम मरने वाला नहीं है क्यों हम तो उपासना करते हैं हमको एक से सोलह साल तक रहेगा आप ये हमको पीड़ा क्यों दे रहे हैं स होड़ संग वर्ष शतम अजीबत हो तो फिर वो रोग से उसका मृत्यु नहीं हो गया है और फिर कितना दिन जिया कहते हैं सोलह श वर्ष शतम अर्थात 100 वर्ष सो और सोलह 116 साल वो पूरा जिया अगर महिदास 116 साल जीवित रहा यह उपासना करके अभिश्रुति कहती है षोड़ सौ वर्ष शतम ह प्र जीवती य एवं वेद प्र होड़ सम वर्ष शतम जीवती प्र का अनुय जाएगा जीवती के साथ ये प्र उपसर्ग होते हैं कभी व्यवहित भी होते हैं रहना चाहिए ते प्राग धातु हो धातु से अव्यवहित पूर्व में होना चाहिए कभी व्यवहित भी हो जाते हैं जो यह उपासना करता है यह प्रातः सवन माध्यम दिन सवन और सायं सवन इस विषय को उपासना और वो जो सवन सब हो रहे हैं यज्ञ हो रहे हैं कहते हैं अपना जीवन ही वज्ञ है इसलिए पुरुष यज्ञ कहा था पुरुष का जो जीवन है वही यज्ञ है इस प्रकार के चिंतन करें हमारा प्रथम चौबीस वर्ष जब चल रहा है कहते हैं हम हवन कर रहा है मतलब यह यज्ञ कर रहा है कौन सा कहते हैं प्रातःवन नामक यज्ञ कर रहा है हमें यह उपासना है इस प्रकार के चिंतन करने के लिए प्रातः सवन प्रतिदिन करना होने नहीं वो तो सोम याग है अपना जो जीवन का प्रथम चौबीस वर्ष है प्रातः सवन है इसी प्रकार के चिंतन करें फिर आयु का विच्छेद नहीं हो जाएगा बीच में मृत्यु नहीं हो जाएगा जो यह चिंतन करता है कहते हैं षोड़शम वर्ष शतम ह प्र जीवती प्रकर्षण जीवती अर्थात बीच में उसका मृत्यु नहीं हो जाता है यह एवं वेद जो इसका उपासना करता है यह जो उपासना करता है उसका जीवन इस प्रकार के हो जाता है आज यहाँ तक सन्नो नो मित्रु शो सन्नो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु वाय प्रत्यं ब्रह्मा से मेह प्रत्यम ब्रह्म वादी वादी सत्यम वादिष्व ती ती आविर्मा आवि